श्री तिरुपति बालाजी भगवान की भगवानी श्रीमते राचंद्रा नम नमो सुमा सलक्ष्म जनकात्मज नमोस्त्रेन्द्रयमानेद्यो नमोस्ंद्रारकमरुजगणे राम रामानुजम सीताम भरतम भरत भरताज सुग्रीव प्रणमा अखिल भुवन जन्म स्म भंगा बिनत विविध भूत व्रात रक्षिक दीपे सुतिशिर विदीपते ब्रह्मणिस्त्री निवासे भवतु मम पे मुषी भक्ति कृष्णा वसुदेवाय देवी नंदनाय च नंद गोपकुम लाद नारद पराशर पुंडरीक पराशरपुंदा सांबरीशुशौनकू गर्जुन वशिष्ठ विभारे कलतरुभ्य पिता सिंधुभ्य पति पाव भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके भगवंदन किए व्यासस्य पितृचण परा शर्मकल पुराण विष्णुव भूय भूयो, भूयो नमा पुराण विष्णु विषुश्रोताव्यम तपसा श्रीमेत्रेयमहम वंदे भक्ति भक्ति साक्तिस नमस्कृ नर सेम दी देवी सरस्वतीं तथो जय मुदी Ramaa Govinda Venkatesa Rama तीर्थ नंद श्री नंदगांव की जय अखिल गोवंश की जय श्री जड़खोर गोधाम की जय श्री चौरासी कोष ब्रजमंडल धाम की जय श्री सदगुरुदेव भगवान की जय श्री त्रुपति बालाजी गोमंगल चातुर्मास चातुर्मास्य महामहोत्सव की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय सब विप्रन की जय श्री हनुमान गरुड़ देव की जय जय जय श्री रे जय जय श्री सीताराम हर हर महा सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म, असंख्येय दिद्या कल्याण गुणगण निलय निखिल हेय प्रत्यनीक भक्तवांछाक भक्तवत्सल शरणागतवत्सल दीनबंधु दयासिंधु सिंधु श्री वेंकटेश प्रभु की महती कृपा करुणा से श्री वेंकटाद्री पर श्री तिरुमला धाम में श्री श्रीनिवास भगवान की चरण सन्निधि में उनके दिव्य भव्य मंदिर के परिसर में ही स्थित इस सत्संग मंडप में पूज्य संतों की महापुरुषों की मंगलमयी सन्निधि में परम सिद्ध संत श्री हाथीराम बाबा की भावमयी सन्निधि में एवं अनेक गुप्त प्रकट ऋषि मुनि महात्मा सिद्ध महापुरुषों की भावमयी सन्निधि में परम पूज्य श्री पथमेड़ा महाराज जी के मंगलमय सानिधि में हम आप सबको श्री विष्णु पुराण के माध्यम से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्टफल सत्संग सुलभ हो रहा है हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं स्क पुराण के अनुसार वेंकटाचल महात्म्य की भी संक्षिप्त चर्चा हुई अब ब्रह्म पुराण ब्रह्म पुराण पद्म पुराण वामन पुराण वाराह पुराण लगभग ग्यारह पुराणों में वेंकटाचल महात्म्य की चर्चा है इतनी अधिक महात्म्य की चर्चा अन्य किसी स्थान की पुराणों में नहीं है जितनी पुराणों में महिमा वैंकटाचल की है ये भगवान वैकुंठनाथ की रमण है ये साकेत भी है ये वैकुंठ भी है और ये गोलोक भी है एक ही स्वरूप में तीन स्वरूपों का अनुभव है वे चतुर्भुज नारायण स्वरूप तो हैं ही स्कंद पुराण के अनुसार साक्षात श्री राम जी हैं और साक्षात श्री गोविंद प्रभु है तो रामकृष्ण नारायण का एक स्वरूप में दर्शन तिरुमला में आकर के श्री बालाजी के रूप में रामकृष्ण नारायण का एक ही स्थान पर एक साथ दर्शन हो जाता है ऐसे पुनीत स्थल पर विष्णु पुराण का श्रवण परम गो उपासक परम भागवत गौर श्री स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी की मंगलमयी सन्निधि जिनके श्वास प्रश्वास में भी गाय समाहित है जिनके जीवन में गोवंश के संपोषण संरक्षण के चिंतन को छोड़कर के अन्य कोई चिंतन ही जिनके मन मस्तिष्क में नहीं है जीवन में नहीं है ऐसे परम गो उपासक हम तो कहेंगे कि वर्तमान सदी में भगवान ने गोमाता के कार्य के लिए ही अपने नित्य गोलोक से अपना कोई सखा भेजा है धरती पर विलक्षण उनकी क्षमता है और विलक्षण उनका श्रम है बहुत चिंतन करते हैं और ऐसे पवित्र अवसर पर चातुर्मास महोत्सव के अवसर पर जिन नहीं भक्तों को संतों को यहाँ आने का रहने का अवसर प्राप्त हो रहा है वे भी भाग्यशाली हैं हम भी भाग्यशाली हैं कि इतने दिनों तक हमको इस पवित्र भूमि में रहने का सौभाग्य श्रीनिवास भगवान की कृपा से प्राप्त हो रहा है परम गो भक्त समर्पित गो सेवक श्री तारा जी रेवतड़ा ग्रुप ये भी निश्चित बहुत बहुत, बहुत भाग्यशाली हैं। आप लोगों ने वेंकटाचल महात्म्य में सुना कि कोई भी सत्कर्म यहां करोड़ों गुना अधिक फलदायी हो जाता है कोई भी सत्कर्म करोड़ों गुना अधिक फलदायी हो जाता है ऐसी यह दिव्य अप्राकृत भूमि है चिन्मयी भूमि गोभक्ता गोलोकवासिनी श्रीमती राधा देवी धर्मपत्नी गोलोकवासी श्री ताराजी सुपुत्र सागलाजी गोलोकवासी श्री बलवंत जी सुपुत्र, सुपुत्र ताराजी करताणी परिवार ये संपूर्ण ताराजी ग्रुप प्रवतरा परिवार निश्चित ही भाग्यशाली है ऐसे पुनीत स्थल में बैठ करके विष्णु पुराण की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है निश्चित ही आपके पूर्वज अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव कर रहे होंगे भगवान श्रीनिवास बालाजी कृपा करें ऐसे पुत्र पवित्र सबके हों जो अपने पूर्वजों की स्मृति में इतने पवित्र आयोजन किसी पवित्र क्षेत्र में जाकर के संपादित कराए हमारे यहां पद्म पुराण में लिखा है आफोटयंती पितरा चमुहर मुहु मत कुले वैष्णवो जातः कनता भविष्यति किसी परिवार में कोई हरिभक्त प्रकट होता है कोई वैष्णव प्रकट होता है तो पितृगण ताली बजा बजा के नाचने लग जाते हमारे कुल में एक वैष्णव प्रकट हुआ है एक भक्त प्रकट हुआ है यह हमें निश्चित भगवान के धाम तक पहुंचा देगा ऐसे ही जब किसी कुल में दुष्ट दुराचारी विमुख प्राणी जन्म लेता है तो स्वर्गस्थ पितर ही रोने लग जाते हैं कि इसके पाप के परिणाम से हमें भी स्वर्ग से धकेल दिया जाएगा हमको नरक में जाना पड़ेगा इसलिए पुत्र कहते ही उसको है पुत्र शब्द का अर्थ है नरक और त्रा माने होता त्राण जो अपने अपने पूर्वजों को नरक से बचा ले उसका नाम है पुत्र खाली किसी स्त्री पुरुष के संपर्क मात्र से जन्म लेने वाले को पुत्र नहीं कहते हैं शास्त्रों में पुत्र की परिभाषा है पुत्र कहते किसको है जीव तो वाक्य करना क्षया हे भू भोजना या पिंड पुत्रस्य पुत्रता लिखने योग्य परिभाषा है वर्तमान समय में तो बहुत अधिक प्रासंगिक है ये परिभाषा बहुत जरूर लोगों को सुनानी चाहिए और लोगों को समझना चाहिए तीन काम करे तो पुत्र और तीन काम न करे तो पुत्र नहीं पहला काम जीव तो वाक्य करना। जब तक पिता माता जीवित रहे तब तक उनकी आज्ञा का पूर्वक प्रेम पूर्वक अक्षर सह पालन करें हम आपसे पूछते हैं क्या चक्रवर्ती महाराज दशरथ ने एक बार भी अपनी वाणी से कहा कि राम जी तुम बन चले जाओ नहीं कहा पर मेरे पिता का दिया हुआ वचन झूठा न पड़ जाए इसके लिए राम जी ने पिता के सत्य की धर्म की रक्षा करने के लिए अवध राज सिंहासन को त्याग दिया ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए जिस पिता ने एक दिन पूर्व घोषणा की थी कि कल पुष्य नक्षत्र है तुम्हारा अविषेक होगा और अभिषेक की तिथि पर ही बन को जाना पड़ा फिर भी उनके चित्र में अपने पिता के प्रति किंचित भी दोष बुद्धि नहीं है कि मेरे पिता ने मेरे साथ अन्याय किया अत्यंत प्रसन्न है प्रसन्नता या न गताभिषेक तथा न ममले बनवास दुखता मुखाम भुजश्री रघुनंदनस्य से मे सदा सुजुल मंगल प्रदा वाक्य करनाथ पिता के जीवित रहने पर उनकी आज्ञा का श्रद्धा पूर्वक पालन करें जीवन भर अपने पिता की आज्ञा का श्रद्धापूर्वक पालन करें माताजी की आज्ञा का पालन करें जब उनका देह पंचत्व को प्राप्त तो हो जाएंगे दिवंगत तो हो जाएंगे तो अत्यंत उदारता पूर्वक उनके औध दैिक कृत्य सम्पन्न करे अंत्येष्टि शास्त्रीय विधि से करें, पिंडदान श्रा दस गात्र श्रेयोदशाह खूब उत्साह पूर्वक करें, अपनी सामर्थ्य के अनुसार अधिक से अधिक लोगों को भोजन कराए ब्राह्मणों को भोजन कराए और इसके बाद पूर्वक श्री गया धाम में जाकर के पिंडदान करें, सोलह दिन का श्राद्ध ये तीन काम शास्त्र के विधि से करें, तो पुत्र ये तीन काम न करें तो पुत्र कहलाने का अधिकार नहीं है उत्तम पुत्र अथवा उत्तम शिष्य कौन है जिसे पिता माता को गुरुजी को आदेश न देना पड़े उत्तम चिंतित पिताजी के मन में आया गुरु जी के मन में आया कर दिया कहना नहीं पड़ा मध्यम कौन है मध्यम पुत्र अथवा शिष्य कौन है जो आज्ञा का श्रद्धा पूर्वक पालन करे प्रेम पूर्वक वो मध्यम है क्योंकि अपने पूज्य से अपने पिता से अपने गुरु से अपने अंतकरण को इस प्रकार से एकीकृत नहीं कर पाया कि उनके मन के भाव के अनुरूप क्रिया कर सके इसलिए मध्यम है और पिता माता की अपने से बड़ों की अथवा गुरु की आज्ञा का पालन तो करता है लेकिन प्रसन्नता पूर्वक नहीं करता है उसे अधम पुत्र अथवा अधम शिष्य कहा गया और जो सीधे ही कह दे कि हमसे नहीं होता आप ही करो ऐसे पुत्र को ऐसे शिष्य को पुत्र शिष्य कहलाने का अधिकार नहीं है चरितं गुरुः गुरो चरितं पितुः शास्त्रों में लिखा है पिता और गुरु दो नहीं है एक ही है पिता को ही गुरु कहते हैं गुरु को ही पिता कहते हैं गुरुवर थे त्यक्ताराज्यो बेचर धनु बनम पद्म पद्याम प्रिया गुरुवर थे यहां गुरु का अर्थ है पिता दो प्रकार की सृष्टि है नाद सृष्टि और विंदु सृष्टि नाद सृष्टि की जो संतान है उसे शिष्य कहा जाता है और बिंदु सृष्टि की जो संतान है उसे पुत्र कहा जाता है तो शिष्य भी पुत्र ही होता है इसलिए जो परिभाषा शिष्य की है वही परिभाषा पुत्र की है जो परिभाषा पुत्र की है वही परिभाषा शिशु की है तो निश्चित ही आप सब पुत्र कहलाने के अधिकारी हैं क्योंकि अपने पूर्वजों के निमित्त कितने प्रेम से कथा श्रवण कर रहे हैं पूज्य पथमेड़ा महाराज जी ने कहा कि ये जो स्थान है ना ये स्थान उपलब्ध ही नहीं होता केवल मंदिर के जो निजी उत्सव हैं या आयोजन हैं उनके लिए है बाहर के किसी भी कार्यक्रम के लिए उपलब्ध नहीं होता क्योंकि एक व्यवस्था है सरकारी उसके कारण इस पूरे परिसर में सबका प्रवेश सामान्य नहीं है लेकिन बालाजी खुद सुनना चाहते हैं तो सब व्यवस्था उन्होंने बना ली तो ये प्रथम बार इस भवन में और इस स्थान पर प्रथम बार विष्णु पुराण हो रहा है और इस ऐतिहासिक आयोजन का श्रेय भगवान ने आपको दिया निश्चित भगवान आपके ऊपर ज्यादा प्रसन्न है लेकिन हम अभी संतुष्ट नहीं है पूरी तरह हम इसलिए संतुष्ट नहीं है कि जितने प्रेम से हम विष्णु पुराण कहना कह रहे हैं अब समय पूरा हो गया इसलिए प्रसन्न नहीं आज छठा दिन खुद घोषक ने कहा कल सातवा दिन और ईमानदारी से मोहनदास की बात यह है कि कम से कम सात दिन और कथा चले तो विष्णु पुराण पूरा हो क्योंकि इतना गंभीर विषय है विष्णु पुराण में कि ऐसे ही केवल स्पर्श करते हुए चले जाने में वो आनंद नहीं है तो एक नियम के अनुरूप व्यास समास क्रम से आज और कल में ग्रंथ को तो पूर्ण करना ही है फिर भगवान कभी अवसर देंगे तो फिर विष्णु पुराण कहेंगे क्योंकि अभी विष्णु पुराण कहने में मन भरा नहीं तृप्त नहीं तृप्ति तो होनी भी नहीं भगवान के चरित्र से लेकिन बहुत सुख मिला हाँ ये बात अवश्य है कि वेंकटाचल महात्म में अधिक समय सार्थक होने के कारण विष्णु पुराण की कथा को थोड़ा कम समय मिला क्योंकि एक प्रकार से समझिए दो पुराणों की कथा हो गई स्कंद पुराण का वेंकटाचल महात्म बहुत विशाल है तो स्कंद पुराण का वेंकटाचल महात्मा हो गया और विष्णु पुराण तो विष्णु पुराण में स्कंद पुराण भी उपस्थित हो गया इसलिए थोड़ा सा विष्णु पुराण के कथानुकों को कहने का क्रम समय जो था वो थोड़ा कम हो गया लेकिन आज और कल इन दो दिनों में हम ऐसा प्रयास करते हैं कि अधिक से अधिक कथा के प्रसंग को हम कह सकें आप लोग सब सावधान होकर के समाहित चित्त से श्रवण करें श्रीमारायण नारायण नारा कल तक हमने चर्चा की पृथ्वी जी के ही वंश में महाराज वरहिषद हुए प्राचीन वर् ये यज्ञ कर्म विशारद थे प्राचीनाग्रगा कुशा त्य पृथिव्या विस्तृता मुने प्राचीन बर् रघुव क्या तो भुवि महावल जब हम देवकृत्य करते हैं तो कुशा का अग्रभाग पूर्व की ओर करते हैं तो पूर्व की ओर है अग्रभाग जिन कुशाओं का ऐसी कुशाओं से प्राचीन वर् ने सारी धरती को पाट दिया कहीं थोड़ी भी जगह नहीं बची जहां प्राचीन वर् ने यज्ञ न किया हो ऐसे यज्ञ कर्म करने वाले थे वेदादि शास्त्रों में कहे गए एक एक यज्ञ को सैकड़ों सैकड़ों बार उन्होंने किया सारी धरती उनके यज्ञीय यूपों से आच्छादित हो गई कुशाओं से पट गई धरती उन प्राचीन वरही महाराज ने समुद्र की कन्या सवरणा से विवाह किया ये भगवान के रिश्तेदार लगते हैं प्राचीन वरही समुद्र की बेटी लक्ष्मी और समुद्र की ही बेटी सवर्णा तो भगवान नारायण के क्या लगे ये साड़ू भाई हैं साड़ू भाई लगे महाराज साड़ू भाई हैं प्राचीन वरी जी महाराज आपने समुद्र की कन्या सवर्णा से दस पुत्रों को उत्पन्न किया ये दसों का नाम प्रचेता हुआ एक जैसा रंग रूप आकृति प्रकृति सब एक जैसी होने के कारण इन दसों का नाम प्रचेता हुआ और महाराज जी ने प्रचेताओं की बड़ी महिमा है प्रचेताओं के नाम का सायंकाल, प्रातः काल जो स्मरण करते हैं उनके पवित्र चरित्र का स्मरण करते हैं उनके भाई भाई में कलह नहीं होता ऐसा लिखा है उनके भाई भाई में झगड़ा नहीं होता भ्रातृ प्रेम भी प्रसिद्ध है भाई भाई का प्रेम भी प्रसिद्ध है और भाई भाई की शत्रुता भी प्रसिद्ध है इनके जैसा प्रेमी कोई नहीं और इनके जैसा दुश्मन कोई नहीं भाइयों में परस्पर कलह हो जाए झगड़ा हो जाए तो महाराज आपके जीवन की सारी उपलब्धियां नरक बन जाएंगी कुछ नहीं अशांति रहेगी तो जो सायंकाल प्रात काल प्रचेताओं का स्मरण करते उनके चरित्र का स्मरण करते उनके भाइयों में कभी झगड़ा नहीं होता उनके भाइयों में परस्पर प्रेम बना रहता इतना पवित्र चरित्र प्रचेताओं का देखो हैं कितने भाई कितने भाई हैं? दस प्रचेता दस भाई हैं। आप तो पांच हैं पर प्रचेता दस भाई है। प्रचेता दस हैं। प्रचेता दस भाई हैं पर उन दसों भाइयों का नाम प्रचेता है देखो विचित्र बात है कि नहीं उन दसों भाइयों का नाम प्रचेता है दस का दस नाम नहीं है शरीर दस हैं, पर रंग एक है रूप एक है स्वभाव एक है आकृति एक जैसी है एक बाल के बराबर भी अंतर नहीं है इसलिए यह भी नहीं कहा जा सकता कि एक नंबर प्रचेता दो नंबर प्रचेता तीन नंबर प्रचेता ये भी नहीं कोई भी व्यक्ति इनमें अंतर नहीं समझ सकता ऐसे एक जैसे लोग कहते ना एक प्राण दो देह ये एक प्राण दो देह नहीं ये एक प्राण दस देह एक प्राण दस देह के समान थे ये संदेश है भारतीय संस्कृति के द्वारा भाई भाई में प्रेम कैसा हो प्रचेताओं का हो भाई हैं दस पर उनका प्राण है एक ऐसे ही हम चाहे दो भाई हों या पांच भाई हों या दस भाई हों लेकिन हमारे में प्रेम ऐसा होना चाहिए मानो हम सबके शरीर अलग अलग हैं पर हमारा प्राण एक ऐसा जिस घर में होगा वो गृहस्थाश्रम धन्य हो जाएगा धन्यो गृहस्थ आश्रम इन प्रचेताओं ने दस हजार वर्ष तक समुद्र में खड़े होकर के तपस्या की बड़ी कठोर तपस्या की दस वर्ष सहसा न्यस्तचितता जगत्पत नाराएणे मुनश्रेस्त सर्वोकपरायणे ऐसी तपस्या की कि न्यस्तचितता जगत जगतपति में अपने चित्र को न्यस्त माने रख दिया भगवान में चित्र को लगा दिया ये प्रचेता समुद्र के जल में खड़े खड़े भगवान की स्तुति करते हैं, बहुत सुंदर प्रचेताओं की स्तुति है नात्मसर्वचता प्रतिष्ठा यतीमशेष से जगत परी तीव्रात्मा यम्यतीबात्मा प्रभास नभ धर्मा धर्म यो नि तस्मी सूर्यात्मने नमः हे सूर्यात्मा नारायण आपको नमस्कार है हे भूम्यात्मा धरती की आत्मा हे प्रभो सूर्य की भी सूर्य के भी अंतर्यामी आप हैं धरती के भी अंतर्यामी आत्मा आप हैं सभी प्राणियों के अंतर्यामी आप हैं अग्नि के भी अंतर्यामी आप हैं वायु के भी अंतर्यामी आप हैं आकाश के भी अंतर्यामी आप हैं शब्द के भी स्वरूप आप ही हैं अर्थबोध भी आप ही हैं इस प्रकार से विश्वात्मा भगवान का स्मरण विश्वरूप भगवान का स्मरण प्रचेताओं ने किया भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान श्री गरुड़ी पर विराजमान हो करके भगवान पधारे ततः प्रसन्नो भगवान शेषा मंत्र जले हरी दर्शन दर्शन मुनिद्रा नील कमल के जिनकी है ऐसे भगवान ने गरुड़ पर विराजमान होकर के दर्शन दिया भगवान की आठ भोजाए हैं शंख चक्र धनुष पद्मान धनु ढाल सलवार भगवान ग्रहण किए हुए हैं गरुड़ जी की ग्रीवा पर भगवान का दाहिना चरण है और बाया चरण भगवान ने नीचे लटका रखा है बड़ी सुंदर भगवान की शोभा है भगवान का दर्शन करके दस, दसों प्रचेता समुद्र के जल से बाहर आए लौटकर कर शास्त्रांग प्रणाम किया भगवान ने उन्हें प्रजावृद्धि का आशीर्वाद दिया तुम प्रजापतित्व को प्राप्त करोगे भगवान कृपा करके प्रचेताओं पर अंतर्धान हो गए इन प्रचेताओं की भक्ति से भगवान इतने प्रसन्न हुए कि इनको देखकर भगवान का हृदय भर आया बहुत द्रवित हो गया भगवान का हृदय पिघल गया भगवान का हृदय तो पिघली हुई चीज बहने लग जाती है भगवान जब द्रवित हुए तो भगवान के नेत्रों से जल बहने लग गया और उस जल को भगवान गरुजी से उतरे थे ना तो अपना एक चरण का अंगूठा भगवान ने धरती पर लगाया था वो तो अंगूठा लगाने से एक सरोवर बन गया गड्ढा बन गया और उसी समय भगवान के नेत्रों के जल से वह भर गया उसी पवित्र तीर्थ का नाम है श्री नारायण सरोवर भगवान पिघलकर सरोवर के रूप में भगवान के नेत्रों का जल महाराज जी नारायण सरोवर के महात्मा में लिखा हुआ है कि संपूर्ण त्रिदेव लोकपाल दिकपाल 33 करोड़ देवताओं के सहित समस्त ऋषि मुनि महात्मा त्रिकाल संध्या करने नारायण सरोवर पर ही जाते प्रातः संध्या सब वहीं करते मध्यान्हध्या सब वहीं करते स्वयं संध्या सब वही करते इतना पवित्र तीर्थ है नारायण सरोवर नारायण सरोवर प्रकट हो गया प्रचेता जैसे ही बाहर निकले तो इतनी इतना धरती पर वृक्ष बढ़ गए थे कि इतने सघन वृक्ष हो गए थे कि उन वृक्षों के कारण हवा चलने भी बंद हो गई हाहाकार मच गया लोगों को चलने फिरने घूमने का अवकाश ही नहीं रहा प्रचेताओं के मुख से तब की अग्नि निकली और अग्नि के साथ वायु भी उनके मुख से निकली और वायु अग्नि के वायु ने वृक्षों को सुखा दिया और अग्नि ने जलाना आरम्भ किया हो भयंकर आग लग गई लगभग इस धरती का तीस प्रतिशत बन जल गया कितना प्रतिशत तीस प्रतिशत कितना बज़? सत्तर प्रतिशत जल गया बचा कितना 30 प्रतिशत बचा वृक्षों के वनस्पतियों के राजा चंद्रमा हैं। चंद्रमा प्रकट हो गए और चंद्रमा ने कहा कि आप वृक्षों को समाप्त न करें क्योंकि वृक्ष जो है वो धरा का जीवन है जीवों का जीवन ठीक है बहुत ज्यादा बढ़ गए थे आपने कम कर दिया लेकिन वृक्षों को तो लगाना चाहिए वृक्षों को जलाना नहीं चाहिए वृक्षों को नष्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि वृक्ष अत्यंत पवित्र होते हैं कोई बात नहीं हम आपका इनसे मेलजोल करा देते हैं राजीनामा करा देते हैं आज की भाषा में कहें तो राजीनामा आपका इनका राजीनामा करा देते हैं प्रचेताओं ने कहा कि राजीनामा किस बात का बोले आप भगवान ने आशीर्वाद दिया है ना कि तुम सृष्टि का विस्तार कर सकोगे तो बिना विवाह के तो सृष्टि विस्तार कैसे होगा इसलिए ये वृक्ष अपनी कन्या से आपका विवाह कराएंगे वृक्षों की कन्या का नाम था वारक्षी दूसरा नाम था उसका मारिशा कैसा विचित्र इतिहास है हिंदू सनातन पद्धति का यहां वृक्ष भी मनुष्यों की वृद्धि में कारण बनते हैं और ये बात बिल्कुल सही है वृक्ष नहीं रहेंगे तो सृष्टि नहीं रहेगी ऑक्सीजन तो सबको चाहिए कि नहीं चाहिए पवित्र वायु तो सबको चाहिए कि नहीं चाहिए और बिना वृक्षों को वो विवाह में कैसे प्राप्त हो सकती नहीं प्राप्त हो सकती प्रचेताओं ने पूछा महाराज वृक्षों की कन्या कैसे पैदा हुई हम सुनना चाहते हैं बोलो भक्तवत्सल भगवान की चंद्रमा ने कथा सुनाई कंडू नाम के ऋषि बड़े तपस्वी ऋषि थे गोमती नदी के तट पर वे तप किया करते थे उनकी तपस् कठोर तपस्या को देख करके देवराज इंद्र को भय हो गया कि कहीं ये महात्मा हमारे स्वर्ग पर कब्जा न कर लें तो इंद्र के पास बेचारे के पास हथियार और है ही क्या प्रमलोचा नाम की अप्सरा को इंद्र ने भेज दिया उस प्रमलोचा नाम की अप्सरा ने अपने रूप के अपने कंठ के मधुर वाणी के जाल में इनको फंसा लिया और अतिष्ठन मंदर द्रोण्याम विषय आसक्त मानसा मंदरा चल की कंदरा में विषय में आसक्त होकर कंडू का कंडू ऋषि के बहुत बड़ा समय व्यतीत हो गया कितने साल बीत गए ध्यान से सुनिए सौ साल बीत गए कितने साल तो साल में गुफा से बाहर ही नहीं निकले अपसरा ने कहा कि ऋषिवर अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए तब आपने कहा उक्त तथे सपुन स्थीयता मित्य अभी तो आई थी और जाने को कहती हो अरे अभी कुछ दिन और ठहर जाओ वो डर के मारे कहीं महात्मा शाप न दे दें इस डर के मारे कुछ नहीं बोली ठहर हुए सौ साल फिर भी दो सौ साल हो गए दो सौ साल के बाद फिर उसने कहा कि भगवान हमें आज्ञा दे में जाना चाहती हूँ तब आपने फिर कहा कि अरे अभी तो आई थी और कहती मैं जाऊंगी क्यों जाएगी रह रहे डर के मारे फिर नहीं बोली क्यों नहीं बोली बोले तस् साप भया दक्षिणे दाक्षिण्य दक्षिणा वो दक्षिणा नायिका थी दक्षिणा नायिका जानते हैं किसको कहते हैं साहित्य शास्त्र के अनुसार दक्षिणा नायिका उसे कहते हैं जो या गौरवम भयम प्रेमम सद्भावम पूर्व नायक के न ना मुंचन मुंचन त्यन्तापी सा दक्षिणा बुधई जो गौरव के कारण भय के कारण प्रेम के कारण सद्भाव के कारण नायक को छोड़ न पावे अपने पूर्व नायक का स्मरण करते हुए भी और इस नायक का त्याग न कर पावे भय के कारण सद्भाव के कारण अथवा प्रेम के कारण अथवा संकोच के कारण उसको दक्षिणा नायक नाई कहा गया आप लोग कहेंगे इसका पूर्व नायक कौन है पूर्व नायक तो इंद्र ही है तो बार बार इंद्र के पास जाना चाहती है लेकिन ये रोक लेते हैं नहीं जा पाती है एक दिन की बात है महर्षि ने कहा देवी लाओ हमारा कमंडल मैं गोमती में स्नान करके संध्या करूंगा तो वह हंसने लगी लीजिए महाराज अपना कमंडल ऋषि ने कहा कंडु महर्षि ने कहा तू हंस क्यों रही है सच्ची सच्ची बात बता तो उसने हाथ जोड़कर कहा महाराज नाराज न हो तो कहूँ कहो सर संध्या आज ही आई है इतने दिनों के बाद संध्या तो तीन बार आती है प्रातः संध्या मध्यान संध्या साय संध्या तो क्या आज ही संध्या आई है बोले नहीं तो प्रातः संध्या हमने की थी और मध्यान संध्या में बैठा था तब तू आई थी अब साय संध्या का समय है इसमें क्या कुछ घंटे ही तो बीते हैं मलोचा ने कहा महाराज साप न दो तो मैं सही सही बताऊ आपको सैकड़ों वर्ष व्यतीत तो हो गए तू झूठ बोलती है बोले महाराज आप संध्या के लिए जा रहे हैं और आप जैसे तपस्वी ऋषि से मैं झूठ बोलूंगी मैं झूठ नहीं बोल सकती तब आपको विश्वास हुआ बोले तू तू गणना करके बता कितने दिन हो गए तुझे यहां आए परमलोचो वाच सप्तोत्तरण्यतीता नव वर्ष शता वान्यत वान्यत समीतम दिनत्र वो बोली महाराज ९०७ वर्ष ६ महीना और तीन दिन हो गया कितना ९०७ वर्ष ६ महीना और तीन दिन इतना समय बीत गया और ऋषि कह रहे थे कि अभी तो संध्या के समय तुम आई थी और अब तो संध्या साय संध्या का समय है ऐसे लगा महर्षि को मानो आधा दिन बीता हो और 900 वर्ष 6 महीना और 3 दिन का समय बीत गया इतना सुनते ही महर्षि कंड क्रोध से तेल मिलावते और उन्होंने कहा दिक्तार है धिक्कार है धिक्कार है दुष्टा तुझे धिक्कार है तू इंद्र का काम बनाने के लिए आई थी और इंद्र का काम बना दिया किंतु मैं क्रोध आने पर भी तुझे श्राप नहीं दे सकता क्योंकि गलती तेरी नहीं है गलती तो मेरे जैसे अजितेंद्री की है यह है महात्मा का स्वभाव ऋषि का स्वभाव सज्जन कौन है दुष्ट और सज्जन में अंतर क्या है दुष्ट गलती करता चला जाएगा और गलती को ही अपनी विशेषता बताएगा कभी गलती को गलती नहीं मानेगा अपराध स्वीकार न करना यह दुष्ट का स्वभाव है और सज्जन सज्जनों का अपराध नहीं भी होगा तो भी वो अपराध मान लेंगे अपराध नहीं है पर सज्जन पुरुष कहेगा यह सब मोर पाप परिणाम हो राम जी के वनवास में भरत जी की इतनी भी कमी थी क्या दूर दूर तक कहीं भरत जी का अभिमत था कि राम जी बन चले जाएं। दोष भरत जी का बिल्कुल नहीं था लेकिन एक दो के सामने नहीं संपूर्ण अयोध्या की प्रजा के सामने उन्होंने कहा यह सब मोर पाप परिणामों यह सब मेरे पापों का फल है पिताजी का मरना भाई का वनवास ये सब जो हो रहा है मेरे पाप का परिणाम और भरत जी की इस वाणी ने भरत को सबके हृदय का सम्राट बना दिया अनुभव की बात है गलती न होने पर गलती स्वीकार करने से कोई विकट समस्या होगी तो उसका समाधान हो जाएगा हमारे ब्रज के एक गांव में अपने ठाकुर जी का स्थान है वहां अब तो नए मंदिर का निर्माण चल रहा है पुरानी गौशाला थी उसकी छत को टूट गई थी गांव के बच्चे वहीं उपद्रव करते यद्यपि उसको कांटा वांटा लगा के रोक के रखा था कि छत पर कोई न जाए पर बच्चे तो बच्चे वो भी हमारे नटखट ब्रज के ठाकुर जी की भूमि के बच्चे उन्होंने कांटा वांटा तो किया किनारे ईटा पत्थर के किनारे वहीं कूदने लग गए छत गिर गई उसमें एक बच्चा बहुत घायल हो गया हॉस्पिटल ले गए पर उसे बचाया नहीं जा सका हॉस्पिटल में लगभग आठ दस घंटे के बाद उसका प्राणांत हो गया थोड़े समय बाद प्राणांत हो गया अब गांव में जो पुजारी था वो छोड़ के भग गया डर के मारे पीटेंगे गाँव वाले उसने ठीक ही काम किया जो भाग गया अब हमारे पास खबर आई कि मंदिर बंद है आरती नहीं हो रही है गांव के लोग बहुत नाराज हैं गांव के लोग प्रेम भी खूब करते हैं और गाँव के लोग जब बिगड़ जाते हैं तो फिर किसी को नहीं डटने देते तो हम गए एक महात्मा से कहा कि कोई वाहन की व्यवस्था तो है नहीं ठाकुर जी का मंदिर बंद है वो महात्मा ने स्कूटर पर बिठाया ले गए गए पहुंचे सारा गांव इकट्ठा जिसके मुंह में जो आवे सो ही बोले महाराज आपने अपने यहाँ तो मार्वल लगवा दिया ये गांव का मंदिर है इस पर ध्यान नहीं देते हो ये वो है, लड़का मर गया ऐसे कहने लगे जैसे मानो अपराध पूरा हमार, हम, हमारा ही हो हमने सोचा कि हम यदि ये कहें कि भाई कमी तुम लोगों की तो मानेंगे तो है नहीं इनके तो विचारों की घटना घटी है दस ग्यारह साल का बच्चा खत्म हुआ है तो मैंने कहा कि अच्छा ऐसा है आप सबने अपने मन की बात कह दी इसमें न पुजारी की गलती है न आपकी बल गलती है न बच्चे की गलती है हमारा ही कोई भयंकर किसी जन्म का पाप होगा जो इस दुर्घटना के रूप में उपस्थित हुआ है ब्राह्मणों का गांव है आप पंच परमेश्वरों की जूती हमारे माथे पर आप लोग प्रायश्चित बतावें कि हमें क्या करना हम क्या करें गलती तो हो गई अब आप लोग प्रायश्चित बता में हम आपकी जूती अपने सिर पे रखते हैं इतना कहते ही सबका क्रोध ठंडा सब रोने लग गए बोले महाराज ऐसा मत कहो अब तो पीढ़ियों की पीढ़ी इस स्थान की शिष्य है आप क्या बोलते हैं ऐसा मत करो क्या करो बोले महाराज कथा हो जाए भंडारा हो जाए कुछ कीर्तन और तो हो जाएगा उत्सव होगा हम सफाई देते कि हमारी गलती में हम तो वहां थे ही नहीं हमारी गलती किस बात की तो क्या समाधान होता नहीं होता अपराध न होने पर अपराध स्वीकार करना साधुता सज्जनता और अपराध करते चले जाना अपराध न स्वीकार करना ये असाधुता असज्जनता दुष्टता दूसरे का दोस्त कम देखो अपना दोस्त देखो जिस दिन अपना दोस्त देखने लग जाएंगे हम उसी दिन से हमारे जीवन में सुधार आने लग जाएगा बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया को जो दिल खोजा जा आप न मुझसे बुरा न कोई कंडू ऋषि ने कहा मतिरे काम महागृहम कितने ग्रह हैं पंडित जी कितने ग्रह हैं नौ ग्रह हैं कि नहीं हमारे परम विद्वान और बड़े शीलवान पूज्य श्री कुखराज जी आचार्य जी विराजे पथमेढ़ा के वशिष्ठ जी परम विद्वान और बड़े शीलवान नवग्रही है ना पर कुछ लोग कहते हैं जामाता माता दसमो नवग्रह तो है ही है जमाई दसवा ग्रह है। क्यों है भाई ग्रह वो ग्रहणाति ग्रहणाति ग्रहणा जीवन भर लेता है इसलिए ग्रह है ग्रहण करो ती ग्रह गरीब से गरीब के यहां भी जमाई पहुंचेगा तो जमाई को खाली हाथ कोई विदा करता उसको जीवन भर लेना है ग्रह है और एक बात है मूर्खस्तु दसमो गृह मूर्ख व्यक्ति दसवा ग्रह है ये शनि की साढ़े साथ ही है और ये अमुक ग्रह की इतने वर्ष की दशा है अमुक वर्ग की वक्री है ये सब उतर जाएंगी समय से आने पर पर मूर्ख रूपी ग्रह किसी को लग जाए तो वो दशा कभी उतरती नहीं जीवन भर उस दशा का कष्ट झेलना पड़ेगा मूर्खस्तु दसमो अब और ऊंची बात कहने जा रहे हैं इसलिए भूमिका बनानी पड़ी महर्षि कंडू कह रहे हैं कि इस ब्रह्मांड में इस विश्व में ब्रह्मांड में काम विकार के जैसा कोई ग्रह नहीं है ग्रह सबसे भारी ग्रह काम है मतिरेसा हता ये निक्तम कामम महागृहम कामरूपी महाग्रह को धिक्कार है जिस कामरूपी ग्रह ने मेरे जैसे तपस्वी वेदज्ञ ऋषि की बुद्धि को भी हर लिया ग्रस्त लिया ये सबसे बड़ा ग्रह है काम क्या करें इतना सुंदर गीत है समय कम है महात्मा कंडू कह रहे हैं कि यह काम रूपी ग्रह इस कामरूपी ग्रह की प्रवृत्ति कैसे होती है बहुत ध्यान से सुने कामरूपी ग्रह नारी के संग से ही प्रवृत्त होता है नारी का संग न हो तो कामरूपी ग्रह की प्रवृत्ति नहीं होती है जब तप नेम जलाते ग्रीषम सो है सब नारी जब जलाते जा कंडू कह रहे हैं उसके ज्ञान से उसकी विद्या से उसकी तपस्या से उसके गुणों से उसकी कला से क्या प्रयोजन सिद्ध होगा स्त्रीधिर मनोहरतम जिसके चित्त वित्त की चोरी स्त्रियों ने कर ली है उसके सारे गुण व्यर्थ हैं उसकी तपस्या व्यर्थ है उसका ज्ञान व्यर्थ है मैं कितना बड़ा वेदज्ञ ब्राह्मण कठोर व्रतों को करने वाला और इन दुष्ट इंद्रियों ने मुझे नरक के रास्ते पर पहुंचा दिया गच्छ पापे यथा कामम यम तत्कृतम तया देवराजस्य से मक्षोभम कुरंत्या भावचित अरे पापनी जा चली जा यहां से देवराज इंद्र का काम बनाने आई थी उसका काम पूरा हो गया जा म्य हम भस्म क्रोधी तीव्रेण बन्नी सताम सप्तपदम मैत्रम उषितया मैं भयंकर क्रोध रूपी अग्नि से तुझे साप देकर भस्म इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सज्जनों की मित्रता सात कदम की है वे सात कदम कदम मिलाकर किसी के साथ चल लेते हैं तो जीवन भर उसके साथ प्रेम का निर्वाह करते हैं और तू मेरे साथ 900 तो वर्ष 6 महीना और 3 दिन रही है इसलिए मैं तुझे शाप नहीं दे सकता और मैं शाप तुझे दूंगी क्यों क्योंकि गलती तो हमारी है अथवा सब को किंबा किम्बा कुत्याम्य हम सब मम कर ये ना हम जित मैं व्यर्थ क्रोध तुम्हारे ऊपर क्यों करूं क्योंकि दोस्त तो मेरा ही है क्योंकि ये ना अहम अजितेंद्रिय है क्योंकि मैं अजितेंद्रिय हूँ क्योंकि मैं अजितेंद्रिय हूँ मैं जितेंद्रिय नहीं हूँ दो समय एक कथाएं क्यों कही जा रही हैं? एक महान भू वैकुंठ में बैठकर इन कथाओं को कहने का प्रयोजन क्या है प्रयोजन कई एक प्रयोजन यह है कि चाहे जितने तपस्वी हो चाहे जितने भजनानंदी हो चाहे जितने विद्वान हो चाहे जितने ज्ञानी ध्यानी योगी और सिद्ध हो पर कभी अपनी साधना पर अपने ज्ञान पर अपने तप पर अपनी समाधि पर अहंकार नहीं करना हम क्या हैं इतने बड़े बड़े ऋषियों का भगवान की माया ने बंटाधार कर दिया मम माया दुरत्यया तो हम किस खेत की मूली हैं? इसलिए हम कठोर साधन करते हुए भी अत्यंत विनम्र भाव से अपने जीवन का यापन करें हमारे या आपके जीवन में या अन्य किसी के भी जीवन में कोई विशेषता है तो वो किसकी विशेषता है दात की टूटी फूटी समझ के अनुसार ये विशेषता सर्व समर्थ श्री सदगुरुदेव भगवान की है यदि हमारे जीवन में दोष हैं तो वो हमारे अपने हैं और तो यदि हमारे जीवन में कोई गुण है कोई अच्छाई है कोई विशेषता है तो वे श्री गुरुदेव भगवान की है ठाकुर जी की है, गुरु जी की है, भगवान किए अब होता क्या है कमी है दोष है तो भगवान का गुरु जी का और अच्छाई है तो किसकी गुण तुम्हार तुम निज दोषा गुण तुम्हार तुम तुम्हार गु तुम्हारे हैं और दोष हमारे हैं ऐसा आपने मन में समझना चाहिए एक महात्मा थे एक महात्मा थे बड़े भजन आनंदी संत थे आहार में इस भजन करते थे हरिताजी किम भी प्रयोजन ना ही भगवान को छोड़कर दूसरा कोई काम ही नहीं था चौबीस घंटे में थोड़ा समय सायंकाल का चार से पांच बजे का समय रहता था उसमें लोग उनसे आ सकते थे मिल सकते थे तब तक वे अपनी पर्ण में रह करके भजन करते थे और जितनी देर वे मिलते थे उतनी देर भी अन्य चर्चा नहीं होती थी वह महात्मा तो मौन रहते कभी कोई प्रश्न किसी जिज्ञासु का होता तो बोलते अन्यथा रामचरितमानस एक व्यक्ति बांझता बाकी लोग सुनते और एक घंटा पूरा हुआ कि बस फिर समय समाप्त सब अपने अपने घर जाओ बड़ी श्रद्धा थी उन संत के प्रति लोगों की और उसी गांव में आचार्य जी एक बेस्या रहती थी उस बेस्या की लड़की थी उस लड़की को बकरे चराने का शौक था बकरा बकरी लेके जंगल में जाती थी तो वो सवेरे निकलती और शाम को जब चरा की लौटती तो देखती कुटिया के पास तमाम लोगों की भीड़ है सत्संग हो रहा है तो जब सवेरे वो निकलती तब महात्मा अकेले बैठे दिखाई पड़ते कुटिया के बाहर बैठकर माला फेर गई तो बेस्टा की लड़की कहती बाबाजी आप सबका समाधान करते हो एक मेरा भी समाधान करो आप मोन रहते इशारे में पूछते क्या प्रश्न है तो वो कहती कि मेरे बकरे की दाढ़ी अच्छी कि आपकी दाढ़ी अच्छी वो तो महात्मा जी की पूरी दाढ़ी नहीं आई थी थोड़ी पर ही दाढ़ी आई थी वो व्यंग करती थी बकरे की भी दाढ़ी इतनी सी होती नहीं यहाँ थोड़ी पर वो कहती कि तेरी बाबा जी आपकी दाढ़ी अच्छी हमारे बकरे की दाढ़ी अच्छी समाधान करो किसकी दाढ़ी अच्छी ये प्रश्न सुनकर महात्मा मुस्कुरा देते और इशारा करते फिर कभी बताएंगे अब वो दो चार दिन में पूछे ही लेती जब देखती महात्मा बैठे हैं तुरंत आ जाती कहती बाबा जी आपने हमारा समाधान नहीं किया आपकी दाढ़ी अच्छी कि हमारे बकरे की दाढ़ी अच्छी महाराज जी दो तीन वर्ष बीत गए वृद्ध महात्मा थे उनकी मृत्यु का समय निकट आया अश्वस्त हो गए गांव के लोग घेर कर कीर्तन कर रहे थे बाबा जी तो आंख मुझ कर भगवान का ध्यान कर रहे थे जब उन्होंने देखा कि बस अब थोड़े समय में मेरे प्राण निकल ही जाएंगे तब उन्होंने नेत्र खोले लोगों ने कहा महाराज कोई आग्ञा बोले हाँ आग्ञा है वो बेच्या की लड़की को बुला के लाओ अब वो इतने मर्यादित महात्मा थे कि उनके यहां कोई स्त्री मात्र वहां प्रवेश नहीं करता था करती थी उनको सबको बड़ा हुआ कि मरने का समय आया और बीस की लड़की को बुला रहे चलो कोई बात नहीं महात्मा की अंतिम इच्छाएं पूरी कर दो लड़की को बुलाया लड़की आई बाबा जी ने कहा फिर पूछ तू क्या पूछती थी बोले बाबाजी प्रश्न मेरा वही है कि आपकी दाढ़ी अच्छी कि मेरे बकरे की दाढ़ी अच्छी महात्मा ने कहा बेटी अब मैं उत्तर देने जा रहा हूँ कान खोलकर सुन तेरे कामी लोलुप पामर पशु बकरे से मेरी दाढ़ी लाख करोड़ गुनी अच्छी है जो काली दाढ़ी लेकर आया था अब उज्जवल दाढ़ी लेकर राम जी के चरणों में जा रहा हूँ इसमें किसी भी प्रकार का विकार का काम का क्रोध का दाग इसमें नहीं लगा है वेदाग दाढ़ी लेकर के जा रहा हूं साक्षात राम जी सामने खड़े हैं विमान लेकर के अब मैं जा रहा हूं उस लड़की ने कहा कि बाबा जी ये उत्तर तो आप पहले भी दे सकते थे आज इस अवसर की प्रतीक्षा आपने क्यों की उसने कहा महात्मा ने कहा बेटी भगवान की माया इतनी प्रचंड है कि किसी भी साधक को मृत्यु के अंतिम क्षण तक भी अपने पर भरोसा नहीं करना चाहिए अपने पर भरोसा करेगा डूब जाएगा सावधानी जवानी की सावधानी नहीं बचपन की सावधानी नहीं सावधानी बुढ़ापे तक रखनी है मृत्यु के अंतिम क्षण तक रखनी है सावधानी और ध्यान से सुने ये माताएं ये जगन्माता है चाहे जितना बड़ा महात्मा हो इनके गर्भ से ही आया है इनका दूध पीकर उसके प्राण बचे हैं त्रिदंडधारी एक दंडधारी अथवा त्रिदंडधारी सन्यासी का भी कर्तव्य है जन्मदात्री माता को दंड के सहित प्रणाम करें माता का पद बहुत ऊंचा है नारी देह की निंदा नहीं है नारी की निंदा नहीं है ये माता है विद्या समस्ता तब देवी भेदा सकला जगतु कया पूरी तमी तत्ते तमाम प्राचीन महात्माओं का नियम रहता है कि वे स्त्रियों के संपर्क से अपने को बचाकर रखते हैं दूर रखते हैं क्या कारण है क्या उनके प्रति घृणा है या उनसे द्वेष है या उनकी उपेक्षा है नहीं ये न द्वेष है न ये घृणा है ये मर्यादा की दूसरे लोगों को शिक्षा है और अपने लिए जीवन भर सावधानी है जीव के वासना वासित संस्कार एक जन्म के नहीं हैं, असंख्य जन्मों के संस्कार हैं। वो संस्कार कब उद्बुद्ध हो जाएं? सब साधक का पतन करा दें इसका कोई ठिकाना नहीं इतने बड़े महात्मा कंडू जिनके तप से इंद्र को भय हो गया कि कहीं इंद्रासन न छिल जाए इतने बड़े तपस्वी हजारों लाखों वर्ष तक तपस्या करने वाले ऋषि की यह दशा हो गई ये कथा इसलिए है कि यदि हम ईमानदारी से भगवान की ओर बढ़ना चाहते हैं तो हम अपने जीवन को मर्यादित बनावें हम अपने जीवन को सावधान बना रहे विरक्त साधु ब्रह्मचारी अथवा विरक्त चतुर्थाश्रमी सन्यासी विरक्त साधु अथवा ब्रह्मचारी इनका कर्तव्य है आजीवन नारी मात्र के संपर्क का त्याग करें और संसार की सभी नारी मात्र में माता का दर्शन करे जगदंबा का दर्शन करे भगवती दुर्गा का दर्शन करे कि साधु का धर्म है गृहस्थ का धर्म है वह अपनी अधिकृता पत्नी के अतिरिक्त संसार की किसी भी नारी के प्रति मातृभाव को छोड़कर अन्य भाव न रखे ध्यान में आई बात अपनी पत्नी को ही पत्नी के रूप में अनुभव करे बाकी नारी मात्र में कहने की आवश्यकता नहीं है नारी मात्र में माता का दर्शन करें गृहस्थ के लिए परस्त्री का त्याग और विरक्त साधु के लिए नारी मात्र के संपर्क का त्याग यदि हो गया तो वह इसी जन्म में भगवत प्राप्ति के पथ की ओर अग्रसर हो सकता है और तो नहीं तो फिर बातें बनाते रहो आज देश में जो दुर्भाग्यजनक घटनाएं घट गट रही हैं उनका मूल कारण यह है हमारे ऋषि मुनि महात्माओं ने जो हम लोगों के लिए मर्यादाएं बनाई थी उन मर्यादाओं में कहीं न कहीं हमने शिथिलता लानी आरंभ कर दी उसी का ये दुष्परिणाम है इसीलिए माताओं को सन्यास दीक्षा लेना मना है उनमें वैराग्य है तो उन्हें अपने घर में रहकर भजन करना चाहिए अपने पिता माता की सन्निधि में रहकर भजन करना चाहिए अपने परिवार अपने पति के साथ भजन करना चाहिए उन्हें घर द्वार छोड़कर साधु संन्यासी बनकर नहीं घूमना चाहिए शास्त्र की आज्ञा है मलूकदास जी महाराज कह रहे नारी ना निहारिय करे नयन की एक साधु उबरे पर ब्रह्म की ओर नारी भोती अमल की अमली सब संसार को एक साधु ऐसा ना मिला जो संग उतरा हो पार कबीरदा शिक्रे जहाँ जलाई सुंदरी तहा जनी जाओ कबीर रज उड़ के माथे परे सुनो करे सरी निंदा में तात्पर्य नहीं है साधक सावधान साधकों को सावधान करने के लिए महाराज जी गृहस्थ के लिए हम बता रहे हैं मात्रा सत्रा दुहित्रा व नविधता समय बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समत्थ कर सती अपनी जन्मदात्री माँ ही क्यों न हो अपनी जाय बेटी ही क्यों न हो अपनी खास सगी बहन ही क्यों न हो इनके साथ भी विद्वान पुरुष को एकांत में नहीं रहना चाहिए क्यों पता नहीं ये दुष्ट इंद्रियां कब किस विद्वान व्यक्ति को भी मलमूत्र के भांड में ले जाकर नरक के कुंड में ले जाकर पटक देंगी नहीं कहा जा सकता है आज सब मर्यादाएं समाप्त हो रही हैं पहले कभी कभार लोग फुर्सत निकाल के पैसा खर्च करके समय नष्ट करके आंखें फोड़कर सिनेमा देखते थे अब घर घर में टीवी आ गई अब एक और यंत्र आ गया मोबाइल अपना कल्याण चाहते हो तो इस मोबाइल रूपी असुर से अपने को बचाओ जितना कम से कम हो सके मोबाइल का उतना प्रयोग करो। आप लोग कहेंगे कि महाराज आप क्या बात बोलते बिना मोबाइल के काम नहीं चलता हम आपके सामने बैठे हमारा काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है अच्छा एक बात बताओ मोबाइल कितने साल से चला उसमें सब मर गए थे बिना मोबाइल के यात्रा में देखते चाहिए महाराज फ्लाइट में देखो तो मोबाइल से सिनेमा देख रहे हैं और तो और गाड़ी चला रहे हैं तो देख रहे हैं सत्संग का अमृत हम अपने लिए नहीं परोस रहे हैं कुसंग का विश्व अपने लिए परोस रहे हैं अब फिर कल्याण चाहते हैं अपना कैसे होगा भाई कल्याण हमने देखा है महाराज कथा में बैठकर लोग मोबाइल चलाते हैं व्हाट्सएप चलाते हैं ये भारी अपराध है भगवान के कथा कीर्तन सत्संग का हम लोगों को नित्य नियम के लिए कहते हैं तो हम कहते हैं कि देखो नित्य नियम करने बैठो तो कभी मोबाइल पास से मत रखो तो से लोग घंटी बंद कर देते हैं वो क्या कहते हैं उसको वाइब्रेशन पे रख देते हैं तो वाइब्रेशन होता है तो उसको देखते जरूर है कि किसका नंबर है जरूरी नंबर है तो ऐसे माला खोजते हैं कि वो सुमेरू कहाँ चला गया। जल्दी सुमेरू आवे तो बात करें फटाफट घंटा भर डेढ़ घंटा दो घंटा जितनी देर आप पूजा पाठ करते हो इस प्रपंच को दूर कर दो आग लगाए पानी भरते प्रलय हो कोई प्रयोजन नहीं उतनी देर के लिए ईमानदारी से अरे हमारी बात मान लो हम हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं आपसे आधा घंटे यदि ठाकुर जी से आपकी लौ लग गई उसका नशा साढ़े तेईस घंटे आपके ऊपर चढ़ा रहेगा उसका नशा आधा घंटा ठीक से भजन कर लो आधा घंटे भजन का नशा साढ़े घंटे तक चढ़ा रहेगा करो तो सही ईमानदारी से भजन आज अनुष्ठान सफल नहीं हो रहे हैं क्यों नहीं हो रहे हैं गायत्री का अनुष्ठान महामृत्युंजय का अनुष्ठान अमुक का पाठ अमुक का जप क्यों क्योंकि जप करता पाठ करता मोबाइल चला रहे हैं मंत्र जप में पाठ में जो सावधानी रखनी चाहिए वो सावधानी नहीं हो रही है कितने लोग तो ऐसे भी महापुरुष होते हैं जो प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि हमको पाठ पूरा करना ही नहीं हमको जब पूरा करना नहीं दक्षिणा पूरी जरूर लेनी है कान खोलकर सुन लो यदि हम अपने अपना जो हमारा कर्तव्य है जो हमारा धर्म है जो हमारा कार्य है उसमें हम ईमानदारी नहीं रखते हैं तो यजमान की श्रद्धा का फल यजमान को मिलेगा लेकिन कृत्य न करने का जो पाप है वो हमको भोगना ही पड़ेगा अब कहां हम लोग उतना श्रम करते हैं साधुओं को अपने पूर्वाश्रम का स्मरण नहीं करना चाहिए लेकिन न चाहते भी हमें कई बार स्मरण आ जाता है इस शरीर के पितामह थे जब कभी भागवत सप्ताह कहने का अवसर उनके जीवन में आता था कथाएं कहते थे ज्योतिष के पंडित थे कर्मकांड के पंडित थे कथा भी कहते थे संपूर्ण मूल पाठ स्वयं करना और कथा भी कहना 10-11 घंटे श्रम नित्य करते थे आप किसी का छुआ खाते नहीं थे या तो फलाहार करेंगे अब नहीं तो ब्राह्मण का बनाया हुआ भी पक्का पाएंगे कच्चा पाएंगे तो अपने हाथ से बनाएंगे तो पाएंगे नहीं तो नहीं पाएंगे और आखिरी कथा लगभग बानवे वर्ष की आयु में उन्होंने की पूरी उसमें दसव स्कंध तक पाठ कर पाए दो स्कंद नहीं कर पाए सात दिन पूरे हो गए रोने लगे दक्षिणा ब्राह्मणों को बांट दी भंडारा कर दिया और फिर हमारे पूज्य महाराज जी को पूज्य भक्तमाली जी महाराज को गुरुदेव को बुलाकर उन्होंने कथा सुनी बोले तो अब हम बूढ़े हो गए कथा नहीं कर सकते कहते मैंने अपने जीवन में अपने पूजा पाठ कर्मकांड के प्रति कहीं भी बेईमानी नहीं की ये रखाई नहीं अपने मन में कि जजमान मजबूत है कि कमजोर है हमारा जो कृत्य है वो हमें ईमानदारी से करना चाहिए ये मोबाइल के कारण हम स्थान नहीं हो रहे जितना हो सके हम कुसंग से बचे अजामिल धर्मात्मा ब्राह्मण था थोड़ी देर के लिए उसने बेशियाओं का नृत्य देख लिया और वो गान बजान देख लिया उसका परिणाम हुआ एक पवित्र ब्राह्मण पतित तो हो गया और हम दिन रात कुसंग में लगे हुए हैं हमारे जीवन में उत्थान कैसे होगा तिलक की बड़ी महिमा है कंठी की बड़ी महिमा है लेकिन इसकी महिमा तभी तक है इसके अनुरूप मर्यादित हमारा जीवन होगा तो इसकी महिमा है इसके अनुरूप मर्यादित जीवन नहीं होगा तो जमराज के डंडे खाने से हम बच नहीं सकते हैं। आपकी दुकान है मान लो घी की दुकान है उस पर लिखा वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय का घी यहां मिलता है साइनबोर्ड पर उसमें डालडा बिकता हो या मिलावटी घी बिकता हो तो छापा पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा अंदर जाओगे कि नहीं जाओगे बोले नहीं जाएंगे क्यों जो छापा डालने आएगा ना उसको दस बीस लाख रुपए दे देंगे चला जाएगा चलो मान लिया हमने बात कि जो साइन बोर्ड था वो चीज आपके यहां नहीं थी फिर भी आप रिश्वत देकर के बच गए दंड से बच गए लेकिन क्या ये रिश्वत वहां भी चलेगी ये साइन बोर्ड है ये क्या है जो हमने लगा रखा है ना ये क्या है ये साइन बोर्ड है ये साइन बोर्ड है ये साइन बोर्ड है ये साधु ब्राह्मण की बेशभूषा साइन बोर्ड है ये प्रमाणित करती है कि ये धर्मात्मा है ये सदाचारी है ये सत्य सम्पन्न है इनका जीवन पवित्र है और साइन बोर्ड तो हम ये लगावे और जीवन वैसा हमारा न हो तो वहां पर इस चलती नहीं फिर मार खानी पड़ेगी कि नहीं खानी पड़ेगी एक बार मैंने महाराज जी से अपने पूज्य गुरुदेव से पूछा था कि महाराज जी इतनी महिमा है इन सबकी वैष्णव चिन्हों की और फिर भी कई बार सुना जाता कि अमुक मर के प्रेत बन गया तो ये क्या है सब महाराज जी ने ये जो बात आज हम आपको सुना रहे हैं ये समाधान पूज्य गुरुदेव ने दास को प्रस्तुत किया था पंडित जी साइन बोर्ड के अनुरूप यदि सामग्री भीतर नहीं होगी तो उस परमात्मा के दंड से बच नहीं सकते इसलिए ये साइनबोर्ड जैसा हो वैसा हमारा जीवन नहीं और यदि वैसा हमारा जीवन नहीं है तो वेशधारी हरिके उल हरि के उ के के हरिके हरिके वेशधारी के के वेशधारी केवल वेश बना रखा है उसके अनुरूप जीवन नहीं है तो ऐसे वेशधारी भगवान के चित्त को कष्ट देते हैं पीड़ा पहुंचाते हैं कैसे कैसे दम भी कपटी नट नटते लोभी दम भी, भी कपटी नट से स्नोदर को पालें वेशधारी हर खे उ हर खे उ लोभी दम भी कपटी नटते लोभी दम भी कपटी से को हरिके हरि बहुत अच्छा बना रखा है गुरु का वेश जगत गुरु का वेश लेकिन यदि जीवन में गुरुता नहीं है तो गुरु भय घर घर में डोले नाम धनी को बेचें गुरु भय घर घर में डोले नाम धनी को बेचें परमारथ सपने नहीं जाने परमा नहीं जाने पैसन ही को फैसे वेतधारी हर के उधारी पैसन ही को फैसे वेशधारी हर के उधारे हर के कल्याण नहीं कर पाएगा हम बड़े से बड़े वक्ता बन जाएं, विश्व प्रसिद्ध हो जाएं, लेकिन हमारे आचरण पवित्र न हो तो ये कथा वाचना भी हमारा कल्याण नहीं कर पाएगा कब हूं कहे वक्ता बन बैठे कथा भागवत गावें। कबता तो बन बैठे भागवत गावे परमारथ सपने नहीं जाने परमारथ सपने नहीं जाने पैसन ही कूफे हाँ पैसन ही के धावे हाँ परमा बतावे बन बैठे कथा भागवत भावे अर्थ अनर्थ कचू नहीं भासे अर्थ अनर्थ कचू नहीं भाषे पैसन ही कू धावे मंदिर में सेवा करना कोई सामान्य बात नहीं है हम लोग जिन भगवान के दर्शन के लिए लंबी लाइन लगाकर खड़े रहते हैं चार चार छह छह घंटे और कहीं तो चौदह चौदह घंटे बीस बीस घंटे में नंबर आता है सब भगवान का दर्शन करते हैं और वो भी एक मिनट आधा मिनट मुश्किल से और जो भगवान के अन्य से पुजारी है निरंतर भगवान श्री निवास वाला जी की सन्िधि में कितने भाग्यशाली हैं वे लेकिन हाँ हाँ हम भले ही श्याम सेवा करते हूँ पर हमारा जीवन व्यक्तिगत पवित्र नहीं है तो ये पूजा भी हमारा कल्याण नहीं कर पाई कदम कहरी मंदिर को से करे निरंतर वाता तो तो तो हरि मंदिर को वे करे निरंतर वाषा भाव भगती को लेस न जाने भाव, भाव भगती को न जाने पैसन ही की आशा वेश भारी हरि देव पैसन ही की आशा Oh, oh, oh. नाचें गावें चित्र बनावें करें काव्य चटकी नाचें गावें चित्र बनावें करें काव्य चट गले नाचे गावें चित्र बनावें करें काव्य चटकी नाचें गावें चित्र बनावें करें काव्य चट गली हरी हाथ नावे गांस बिना हरी हाथ नावे का बिना हरी हाथ नावे गांच बिना हरी हाथ नावे ना सब रहनी है हर के सब रहनी है ढिली वैस नारी के a विवेक राज्य भगत दिन सचन एको मानो जिनु विवेक वैराग्य भगत न एको आनो भगवत विमुख तपट चतुराई भगवत विमुख तपट चतुराई गोपा खंड जान हरि ओ खंड जानो बेच भारी हर के रंग हर के रंग भारी हर के के अनुरूप हमारा जीवन हो हे वेंकटेश बालाजी हे नाथ ऐसी कृपा करो कि आपने कृपा करके गुरुजनों ने संतों ने कृपा करके वेश तो दे दिया पर उसके अनुरूप हम लोगों का जीवन बन जाए आहा। इतने गुण जा में इतने गुण में पोषण कितने घूमें जामे में पोषण श्री भागवत मध्य जशी दावत श्री भागवत मध्यसिगा हरी को भजन साधु की सेवा हरी को भजन साधु की सेवा हरी को भजन भगवन की सेवा हरि को भजन गए या नित्य मां है ना श्री बहुत प्यारी बात है बहुत प्यारी बात है महाराज आप गाएंगे नहीं गाने से समय ज्यादा लग जाता है संत एकनाथ जी कह रहे हैं यदि जीवन में भगवान के प्रति भक्ति नहीं है उनके चरणों में निष्काम प्रेम नहीं है तो तुम्हारा ज्ञान भी तुम्हारे लिए कल्याणकारी नहीं होगा भक्ति प्रेम भी न ज्ञान नको देवा मी नको देवा अभिमान नीच नवा तया मानी अभिमान नीच नवा तया मानी अभिमान नीच नवा तया मान अभिमान नित्य नवा तयामानी अभिमान नित्य नवा तयामानी अभिमान नित्य नवा तयामान हाहा बिना भक्ति प्रेम के ज्ञान हमें नहीं चाहिए क्योंकि प्रेम और भक्ति शून्य जो ज्ञान है वो नित्य नए अभिमान को ही देने वाला है इसलिए हे नाथ हे पंडरी ना, हे श्रीनिवास हे वेंकटेशनाथ प्रेम सुख दे प्रेम सुख दे प्रेम सुख दे खुद देई प्रेम मभी ज्ञाने बतिपे मामी रांडवे नय बिल जाला ज्ञानी भक्ति से किया हो, उसे कोई होता मानेगा बिना भक्ति और प्रेम के ज्ञानी का ज्ञान विधवा के श्रृंगार के जैसा है कोई प्रयोजन उससे नहीं है इसलिए एका जनार्दनी प्रेमी गो एक जनार्दनी प्रेम गो एक जनार्दनी प्रेम अति गोर एक जनारदनी प्रेम अति गो अनुभवी सुखार जानतील पीला अनुभवी जानतील जान भक्ति प्रेम बीन को देवा भक्ति प्रेमा भी न्ञान देवा भक्ति प्रेम बीना ज्ञान पक्की कर लो अपने मन में जहां अहंकार की दुर्गंध है वहां भक्ति नहीं है वहां प्रेम नहीं है सूर्य और रात्रि एक साथ नहीं रह सकते ऐसी अहंकार और प्रेम एक साथ नहीं रह सकता अहंकार और भक्ति एक साथ नहीं रह सकती बड़े से बड़े योगी यति तपस्वी उनके पतन का कारण भी अहंकार ही है इसलिए सदा सर्वदा हरि गुरु संत के चरणों में लिपटे रहो हे प्रभु हम तो सिंके के जैसे हैं आप बताइए मनुष्य के जीवन में अहंकार कब आता है जब हरि गुरु और संत के प्रति अपराध बनता है सभी जीवन में विकार आते हैं सभी जीवन में दोष आते हैं इसलिए हाथ जोड़कर प्रार्थना है जहाँ तक हो सके हरी गुरु और संत इनके प्रति अपराध न बने मन से भी अपराध न बने फिर कम से कम साधन भी होगा तो पक्की गारंटी है कल्याण की साधन कहते ही उसको हैं जो गुरुजनों के अनुशासन में हो अपनी इच्छा से किया गया साधन भी साधन नहीं है तो गुरुजनों की आज्ञा से किया गया एक सामान्य कर्म भी उच्च कोटि का साधन बन जाता है भगवान वेंकटेश वा बालाजी के चरणों में बैठकर हम बोल रहे हैं बिना सदगुरु की कृपा के बिना संतों की कृपा के कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता भूल कर भी अपराध के प्रति न बने करोड़ों करोड़ों जन्म लेकर भी गुरुजनों की कृपा का बदला हम लोग नहीं चुका सकते साक्षात ठाकुर जी का नाम सुनाया है हमको भगवान को दे दिया हमारी गोद में सैकड़ों जन्म लेकर चमड़ी उतार उतार कर उनके चरण की जूती हम बनावे अपनी चमड़ी से तो भी उनकी कृपा के ऋणी ही रहेंगे उससे उऋण नहीं हो सकते लेकिन एक बात है एक भगवत प्राप्त महापुरुष की बताई हुई बात आपको निवेदन कर रहे हैं फिर भी बड़े से बड़े लोग माया के प्रचंड प्रभाव से कोई घटना घट गट जाती है तो क्या करोगे क्योंकि साधक के जीवन में कई बार दुर्भाग्य से ऐसी कोई घटना घट गट गई तब क्या करोगे आत्महत्या कर लोगे क्या आत्महत्या से समाधान हो जाएगा क्या करोगे आपको शौच का वेग हुआ समझ रहे हैं हमारी बात डोल लाल जाने की साधुओं की भाषा में डोल लाल जाने की इच्छा हुई निबटने की इच्छा हुई शौचालय में जाने की इच्छा हुई अब बेग से गए शौचालय में चले गए तो मल त्याग करने के बाद क्या वहीं बैठे रह जाते हो इसके बाद उठते हो मिट्टी लगाते हो शुद्धि करते हो स्नान करते हो और फिर भजन में लग जाते हो हम इसलिए कह रहे हैं कि जैसे मलमूत्र का त्याग करके व्यक्ति पवित्र हो जाता है ऐसे ही कथनचित कभी काल कोई ऐसी घटना घटे तो उस भाव को सर्वथा त्याग कर फिर से भजन में लग जाए निराश ना हो गए ये कंडू ऋषि ने करके दिखाया इतना होने के बाद भी वे फिर भजन में लग गए फिर उसी अवस्था को पहुंच गए उससे भी ऊंची अवस्था को पहुंच गए कई बार साधक के जीवन में भी भगवान की प्रचंड माया के कारण पतन होता है लेकिन वो पतन इसलिए नहीं है कि और अधिक नीचे चला जाए इसी दक्षिण के भक्तांग्री रेणु नामक महान संत भगवान को गागा कर रिझाते थे दुर्भाग्य से एक नर्तकी से प्रेम हो गया उनका वो भी नाचती थी भगवान के दरबार में उसने तो ठुकरा दिया इनको पैसा था तब तक, तक आदर किया पैसा खत्म हो गया ठुकरा दिया उसके वियोग में दुखित हो गए भगवान अपने सोने का बर्तन उनके वेश में उसके पास रखे और जब ये पता चला तो उन दोनों का ही जीवन पवित्र हो गया इसलिए अपने साधन पर अपने तप पर त्याग पर अपनी संयम सदाचार पर जीवन पर्यत कभी अहंकार मत करोगे दूसरे की निंदा मत करो अपनी सावधानी बरतते हुए अपने जीवन को पवित्र बनाते हुए चलो हरि गुरु संतों की कृपा में अपने जीवन को सुरक्षित लेकर के चलो ये भाव महर्षि ने कहा कि मैं तुझे शाप नहीं दे सकता क्योंकि मैं अजितेंद्रीय हूँ मेरा अपना ही दोष है मैं तुझे शाप कैसे दू इंद्र को धिकार है तुझे भी धिकार है और मेरी अजितेंद्रियता को भी धिकार है वो महाराज उनके डाटने पर वो प्रमलोचा नाम की अपसरा थर थर कांपने लगी। देवी तो है ही अपसरा है उड़ी आकाश में तो पसीना उसको टपक रहा था तो कोमल कोमल पत्तों से उसने अपने पसीने को पूछा उन महर्षि कंडू का अमोघ तेज जो उसके गर्भ में स्थापित था वो उसके पसीने के माध्यम से बाहर आया और वो पसीने पत्तों से पसीना पोच पोच करके वृक्षों ने उस पसीने को एकत्रित कर लिया वायु ने उनकण को एकत्रित कर दिया और वह अमोघ ऋषि का तेज एक कन्या के रूप में परिवर्तित हो गए उस कन्या का वृक्षों ने पालन किया इसलिए उस कन्या का नाम बार्शी हुआ मारिशा हुआ और ये कन्या इस कन्या के बारे में भी चंद्रमा ने बताया है ये कन्या हे प्रचेताओं सामान्य नहीं है ये कन्या पूर्व जन्म की एक बहुत उच्च कोटि की साधिका थी बोलो भक्तवत् भगवान की जय पूर्व जन्म में इस ये एक महारानी थी इसके पति की मृत्यु हो गई कम आयु में ही कोई संतान नहीं हुई तब इसने कठोर तपस्या जंगल में जाकर की भगवान प्रत्यक्ष हुए बोले वरदान मांगो उसने कहा मैं बाल विधवा हो गई मैं फलवती नहीं हुई पुत्रवती को फलवती कहा जाता मैं फलवती नहीं हुई तो हे भगवान मेरे मन में एक ही अभिलाषा है कि भवन्तु पतय श्लाघ्या मम जन्मन जन्मनी, जन्मनी तत्प्रसादा तथा पुत्र प्रजापति समूह हे भगवान मुझे अत्यंत प्रसंसनीय पति दूसरे जन्म में प्राप्त हो और उनके द्वारा ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो प्रजापति ब्रह्मा के समान प्रभावशाली हो ऐसा पुत्र जो कुलवान हो शीलवान हो हुँ? ऐसे पुत्र हो और भगवान मेरा जन्म भी दूसरा जन्म किसी के गर्भ से न हो अयोनिजा के रूप में मेरा जन्म हो मेरा कुल मेरा शील मेरी अवस्था मेरा सत्य मेरी चतुराई मेरी जल्दी काम करने की निपुणता और अभिसंवादिता मैने संवाद असंवादिका उल्टा न कहना ठीक ठीक उत्तर देना मेरा सत्व मेरी वृद्धों की सेवा करना कृतज्ञता का भाव मेरा रूप ये सारे गुण मुझ में जन्म से ही है भगवान ने कहा एवं मस्तु देखो बहुत सावधानी रखनी चाहिए मांगने में इसको कहना चाहिए था पत्यस्तु पति हो वो कहने पतय सन तु पति हो इसके मुंह से क्या निकल गया वंतु पतया श्लाघ्या भगवान ने कहा था तो दस पति होंगे तेरे पतया बहुवचन कहा न तो दस पुरुषों की एक पत्नी हो ये भी धर्म के विरुद्ध है इसलिए वे दस होकर भी एक थे प्रचेता क्योंकि एक जैसा रंग एक जैसा रूप एक जैसी अवस्था एक जैसा स्वभाव ऐसा समझिए कि दस शरीर और एक प्राण तो भगवान ने मर्यादा की भी रक्षा की और इस कन्या से तुम्हारा विवाह हो महाराज इन्होंने विवाह किया और विवाह किया तो प्राचेत दक्ष प्रकट हुए बोलो प्राचेत दक्ष जी महाराज की ये प्राचेतस्त दक्ष पहले ब्रह्मा जी के अंगूठे से प्रकट हुए थे फिर शंकर जी के साथ इनका मनोमालिन् बढ़ गया ससुर जमाई का झगड़ा हो गया उसमें इनको प्राण त्यागने पड़े तो इन्होंने फिर बकरे का मुंह इनका हो गया आप कथा सब जानते ही हो फिर इन्होंने योग बल से अपने उस देह का त्याग करके दूसरा जन्म प्रचेताओं के पुत्र के रूप में ग्रहण किया इनका नाम प्राचेत हुआ इन्होंने महाराज जी ग्यारह पुत्रों को जन्म दिया एक तो दस हजार हरियस् कितने हो गए ग्यारह हजार और उनको कहा कि जाओ तपस्या करो सृष्टि का विस्तार करो ये सब नारायण सरोवर आए, पहले सबलास्ट पहले हरियस्व आए दस हजार नारद जी पहुंच गए नारद जी ने बड़ी सुंदर कथा सुना दी उनको सब बाबा जी हो गए नारद जी बोले कि तुम सब दक्ष के पुत्र हो इसलिए यहाँ आयो तो पिताजी की आज्ञा है तब करो सृष्टि का विस्तार करो नारजी हंसने लगे हे हरियवाह महावीर प्रजा युव कर दृश्यते यत्म भक्ताम श्रीताम इदम अरे तुम प्रजा की रचना करोगे हमारी समझ में नहीं आता तुमने पृथ्वी का अंत देखा है फिर तो सृष्टि विस्तार कैसे करोगे ने एक बिल देखा है जिसमें प्रवेश का द्वार है निकलने का नहीं है तुमने एक नदी देखी है जो दोनों ओर बहती है तुमने एक घर देखा है जो पच्चीस चीजों का बना हुआ है तुम एक हंस को जानते हो जिसकी कहानी बड़ी विचित्र है तुम्हारा एक पिता से परिचय है जो कभी स्वार्थ की बात नहीं कहता तुम एक चक्र को जानते हो जो बिना डीजल पेट्रोल के बिना चलाए चलता रहता है उसकी धार इतनी पहनी है कि कोई बच नहीं सकता उससे तुम एक स्त्री को जानते हो जो हर क्षण में साड़ी बदल लेती है भेष बदल लेती है और उस स्त्री के पति को जानते हो तुम्हारा एक राष्ट्र से परिचय है जिस राष्ट्र में एक ही पुरुष है जो प्रत्येक अवस्था में एक जैसा ही रहता है बोल विचार करो नहीं जानते तो विचार करो नारजी बीणा बजाते हुए चले गए लौट के आए बोले विचार किया बोले हां विचार कर लिया क्या बोले संसार में नहीं फंसना भजन करना है बाबा जी बनना है वाह क्या विचार किया बोले आपने कहा पृथ्वी का अंत ये पृथ्वी क्या है जीव ही पृथ्वी है इस जीव का अंत है भगवान के चरणों में पहुंच जाना जब तक भगवान के चरणों में नहीं पहुंचा, तब तक पुनरअपि जननम पुनरअ मरणम पुनरअ जननी जठरे शयनम भटकना पड़ेगा तुमने कहा एक बिल ऐसा है जिसमें प्रवेश का द्वार है निकलने का नहीं भगवान के धाम में जाने का द्वार है वही कुंठ गोलोक ताकेत पहुँचने का द्वार है वहाँ से निकलने का मार्ग नहीं पहुँच गए यद गत्वा नीवर ते सदाम तुमने कहा है आपने कहा है कि एक नदी दोनों ओर बहती है वो और कोई नहीं है ये मौत रूपी नदी है दोनों ओर बह रही है भव्य सरिता एक तरफ लोग पैदा हो रहे हैं दूसरी तरफ लोग मर रहे हैं कहीं बतासा बट रहे हैं लड्डू बट रहे है मिठाई बट रही है जन्म की और तो कहीं लोग राम नाम सत्य है गोपाल नाम सत्य दोनों तरफ नदी बहती है पच्चीस चीजों का बना घर और कोई दूसरा नहीं ये शरीर ही पच्चीस चीजों का बना हुआ घर है यही एक ऐसा राष्ट्र है जिसमें एक ही पुरुष परमात्मा है जो जागृत स्वप्न सुसुप्त चीनों अवस्थाओं में एक जैसा रहता है एक स्त्री है जो क्षण क्षण में मेकअप करती है श्रृंगार करती है, भेस बदलती है वह है बुद्धि कभी सतोगुणी कभी रजोगुणी कभी तमोगुणी यही इसका भेस बदलना है उसका पति कौन है ये जीवात्मा बुद्धि के अधीन होकर ऊट पटांग काम करता है संसार के चक्र में पड़ता है एक चक्र बड़ा विचित्र वो चक्र कौन है बोले वो है काल चक्र देवता भी नहीं बच पाते कालचक्र से एक ऐसा हंस जिसकी कहानी विचित्र हंस कौन है वो हंस सदगुरु हैं वो हंस संत हैं आ विधि प्रपंच गुण दोष विश्व कीन करता संत हंस गुण गह ही पय परिहरी बारी विकार और संत सदगुरु क्या उपदेश देते हैं बोले सब काम छोड़ के भजन करो एक ऐसा पिता है जिसमें स्वार्थ नहीं है वो है शास्त्र अभी यहां शादी हो रही थी बहुत शादी हुई भी दो एक दो दिन में हम लोग तो रुके थे रात भर बाजा बजता रहा तो हमारे साथ बाबूजी रहते हैं बोले लोग पैसा खर्च करके बाजा बजवा के आफत मोल ले रहे हैं विपत्ति मोल ले रहे हैं गाड़ी में ही बोले ये तो हमने कहा कि इतना ज्ञान आपको हो गया तो अपने बच्चों का ब्याह क्यों करवाया आपने नासी पोतों का ब्याह क्यों करवाना चाहते हैं? भाई इतना बड़ा अनुभव भगवान ने करा दिया तो सबको कह देते कि भाई चलो मलु पीठ जाओ सब लंगोटी ले लो सब भजन करो गैया का गोबर उठाओ और प्रेम से कथा कीर्तन सुनो क्या जरूरत काय को प्रपंच बढ़ाओ महाराज किसी का नाम है संसार में पिता हो बाबा हो भाई हो ताऊ हो चाचा हो मामा हो नाना हो काका हो फूफा हो दुनिया भरे के रिश्ते होते हैं ये सब पिता के ही जैसे आदरणीय होते हैं लेकिन जीव को हित की बात बताने वाला कोई नहीं किसकी बात कौन बताएगा शास्त्र भजोरे भैया राम गोविंद भजोरे भैया राम गोविंद जप तप साधन कठ नहीं लागे गप तप साधन सुन ला नाखर् दक्षी ना खर्चे संपत सुख के कारण संसत सम्पति के कारण जा भूल परी जास भूल परे कहत कवि नहीं जा सद कवी राम नहीं जा काम सुधूर कध न चोला है बेकाम मल अरुम मूत्र भरो नर सब तन है निष्फल यह चाऊ बिन हरि भजन पवित्र न हुई है धोवो आठों या काया छोड़ हंस उड़ जा है पड़ोर है धन धाम भजन है का अपनों सुत मुखलू धरी दे है अपनों सुत मुख लू धरिदय है मुखागिनी कौन देता बेटा ही तो देता है अपनों सुत मुख लू धरिदे है सोच ले परिणाम रूप कुंवर सब छोड़ी बसहू ब्रज रूप कुंवर सब छोड़ी बसहू ब्रज भजिए श्यामा श्याम भजिए श्यामा श्याम भजन बिन चोला है इतना व्यस्त कर दो अपने आप को कि आपके जीवन में दूसरे काम के लिए आपको फुर्सत न मिले जब साधन में मन न लगे तो सेवा में लग जाओ डटकर सेवा करो पूज्य बक्सर वाले मामा जी कहते थे महाराज जी की बात बार बार याद आ जाती है अपनी मन रूपी बहुरिया को बार बार समझाना है हैं? एक सास ने अपनी बहू से कहा अरी बहुरिया सांस लो बहुत काम कराती थी बहू पर बहू की आत्मा में थोड़ी ठंडक आई उसने सोचा सासू जी ज्यादा प्यार कर रही है कहेंगी कि थोड़ा खा पी के विश्राम कर लो तो उसने हाथ जोड़कर कहा मां जी क्या आ गया है तो सास ने कहा अरी बहुरिया सांस लो चरखा छोड़ जात लो अभी तक चरखा पर बैठकर सूत काट रही थी ना अब जाँच लो जात लो माने थोड़ा चक्की पीस लो चक्की चला लो तो ऐसे अपने मनरूपी बहुरिया को समझाना है अब कीर्तन कर लो अब जप कर लो अब पाठ कर लो अब ग्रंथ का स्वाध्याय कर लो अब परिक्रमा चले जाओ अब गोबर उठाने लग जाओ झाड़ू लगाने लग जाओ बर्तन माँजने लग जाओ पर सेवा के काल में भी यदि नाम जब भीतर से करो व्यर्थ चर्चा छोड़कर तो उस सेवा करोड़ों करोड़ों गुनी अधिक फलदायी हो जाएगी नहीं तो सेवा से भी अहंकार आ जाता है सेवा के काल में भी भगवान की याद न भूले सेवा के काल में भी भगवान काम करते रहो तो नाम लेते रहो पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज कहा हाथ में सेवा और मुख में मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में और तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे हाथ में शरीर से काम सेवा और जिह से भगवान के नाम का जप बोलो भक्तवत्सल कल भगवान की चित्रकूट में एक महापुरुष थे मोनी जी महाराज बड़ी गुफा में जब भी चित्रकूट अखंड नहीं रहते थे तब भी हमने उनका दर्शन किया महाराज जब शरीर में उनके बल था तो सुदामा कुटी आते थे हमने देखा अपनी आंखों से वो बड़ा दाल का और बड़ा महाप्रसाद का टोकना अपने अमनिया करते थे हमने देखा उनको सेवा करते देखा उनको अखंड विहूति चढ़ाए देखा उनको उन्होंने और प्रसाद पाते पाते भी सीताराम सीताराम सीताराम शियाराम शिया शिया श्या श्याराम सियाराम सियाराम सिया राम श्री सीताराम सीताराम सीताराम करते रहते दर्शन किया ना भोले संत से एक और दूसरे संत से लश्करी महात्मा थे बापू गुजराती बापू वो भी शरीर से सेवा करते रहते सीताराम सीताराम सीताराम बोलते रहते रसोई बनाते हुए सीताराम सीताराम बोलते रहते श्री सीताराम सीताराम उस शाम को बैठते वहां बड़ी गुफा में तो पर्चा तमाम रखते तब पे राम नाम लिखने वाले कोई आया उसको राम नाम लिखने में लगा देते ये फालतू खोपड़ी शैतान की इसलिए फालतू मत रहो अपने आप को अत्यंत अत्यंत व्यस्त कर दो नहीं तो भटकने की संभावना बनी रहेगी महाराज जी एक हजार इनको भी नारद जी ने यही उपदेश कर दिया ग्यारह हजार शिष्य बन गए अब जब ग्यारह हजार शिष्य नारद जी के बन गए तो एक लड़का किसी का बाबा जी बन जाए तब उसको पूछो कितना बुरा लगता है भले उठपटान काम करे उसको बुरा नहीं लगेगा साधु बन जाए तो वो लोग बहुत परेशानी में आ जाते हैं दक्ष क्रोध में तिल मिला रहे थे और उसी समय नारद जी सामने आ गए जैसे जलती हुई आग में घी पड़ जाए नारद जी को बहुत ऊट पटांग बोला दक्ष और ऊट पटांग बोल करके कहा कि तुमने हमारे कुल का उच्छेद किया है इसलिए मैं श्राप देता हूं तुम भी एक पाँव तुम्हारा कहीं टिकेगा नहीं दो घड़ी से ज्यादा तुम कहीं रुक नहीं पाओगे घूमते ही रहोगे नारी बोले बहुत अच्छा हुआ अब तक कहीं बैठ जाते थे भजन में तपस्या में समाधि लग जाती थी तो भक्ति का प्रचार बंद हो जाता था अब जितना घूमेंगे उतना ही भक्ति का प्रचार करेंगे अब इसके पहले हम कहा चित्रकूट गए थे हाँ चित्रकूट चित्रकूट महात्मा में बड़ी विचित्र कथा लिखी है चित्रकूट महात्मा में लिखा है महाराज जी की नारी का वह साप चित्रकूट में मंदाकिनी स्नान से समाप्त तो हो गया किसी को किसी भी जन्म का पाप ताप संताप लगाओ कांता नाथ जी की शरण में चला जाए चित्रकूट में मंदाकिनी स्नान करे सारे साफ़ खत्म ये चित्रकूट का महात्मा नार जी को साप भी मंदाकिनी जी की दया से मुक्त तो हो गया बोलो श्री मंदाकिनी गंगा की जय अंत में दक्ष ने देखा कि पुत्रों को तो नारदी बाबा जी बना देते हैं, पुत्री उत्पन्न करें दक्ष ने 60 पुत्रियों को उत्पन्न किया और उन पुत्रियों से ही सारा जगत भर गया पहले महाराज जी लिखा है संकल्पात पूर्वेशा मघवन प्रजा तपो विशेष सिद्धा सदात्यंत तपस्वी दक्ष प्रजापति प्राचेत दक्ष के पहले सिद्ध पुरुष अपने तपोबल से सृष्टि करते थे उनके संकल्प से सृष्टि हो जाती थी उनके दर्शन से सृष्टि हो जाती थी उनके स्पर्श कर देने से सृष्टि हो जाती थी मैथुनी सृष्टि नहीं थी दक्ष के बाद मैथुनी सृष्टि आरंभ हुई ऐसा विष्णु पुराण में लिखा है महाराज प्रचेताओं का बड़ा अत्यंत पवित्र चरित्र है और कैसे बोलो भक्तवत्सल भगवान की वंश के क्रम में असुरो के वंश का भी वर्णन किया गया और कहा गया कि दि के कश्यप जी के द्वारा दो पुत्र पन्न हुए दिखी के गर्भ से हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष हिरण्यक्ष प्रति को ले गया प्रश्नल में और भगवान ने वाराह रूप धारण करके एक थप्पड़ में उसका बल कर दिया बोलो वारा भगवान की हम लोग जहां बैठे हैं ना ये वाराह तीर्थ है ये कौन सा तीर्थ है दर्शन किया आप लोगों ने कहा पुष्करणी के तट पर वारा भगवान ये जगह वारा भगवान की है वेंकटेश बालाजी आकर यहां बसे हैं इसलिए इस वेंकटाचल पर्वत के इस तिरुमला के दस्तात्र देवता भगवान वारा हैं। यहां आकर वारा भगवान का दर्शन करना पुष्करणी स्वामी पुष्करणी में स्नान करना फिर वाराह भगवान का दर्शन करना इसके बाद वेंकटेश्वला इस जी का दर्शन करना बड़ी भारी महिमा है ये वारा भगवान किसी मूर्ति मूर्ति नहीं है आप लोग कथा सुन चुके हैं फिर दोबारा क्या सुनाना कथा सुनी ना आपने वेंकटेश महात्मे कि निषाद था बसु नाम का और वो जो है सामा की जंगल की रक्षा करता था एक दिन एक श्वेत वर्ण का वाराह आया और आकर के विल में प्रविष्ट हो गया तो उस पूर्वक उसने पीछा किया उसको खोदने लग गया खोदते खोदते मूर्छित हो गया और मूर्छित होने पर उसके पुत्र ने वसुदान ने भगवान से प्रार्थना की भगवान से नारायण से तब उस में वाराह आविष्ट हो गए और उन्होंने कहा कि तुम जाकर तुंडवान नरेश को बताओ यहाँ भूविवर है फिर तो उसने यह तपस्या की तब उसी बामी को खोद करके और ये भगवान वाराह प्रकट हुए बोलो वाराह भगवान की मूर्ति नहीं साक्षात भगवान विराजमान बारह हुए यहां के दुस्था विरो भगवान ने हिरण्यक्ष का बध कर दिया हिरण्याक्ष के बध से जिति को बहुत पीड़ा हुई जिती को रोते हुए देख करके हिरण्य कश्यपु ने कहा मां तुम रो मत शांत हो जाओ मैं अपने भाई की मृत्यु का बदला अवश्य लूंगा भयंकर तप करके इसने शक्ति प्राप्त कर ली त्रिलोकी पर हिरण्य कशिपु का शासन हो गया इसके कई पुत्र हुए हलादस्य प्रहलाद बुद्धिमान संघलाद महावीर अनुहराद्लाद प्रहलाद संघलाद ये चार पुत्र हुए थे इनमें प्रहलाद जी बड़े भारी भक्त थे प्रहलाद परमाम भक्तिम या उच जनार्दने परम भक्त थे प्रहलाद जी महाराज इतने उच्चकोट के भक्त थे प्रहलाद जी महाराज कहते महाराज दैत्य राज हिरण कशिपु की क्रोध की अग्नि प्रहलाद को नहीं जला सकी क्यों वासुदेवे हृदय वासुदेव भगवान हृदय में स्थित हैं इसलिए अग्नि नहीं जला पाई इसका अर्थ क्या हुआ इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान जिसके हृदय में स्थित होंगे उसको काम की अग्नि क्रोध की अग्नि लोभ मोह विकार की अग्नि उसको जला नहीं सकती है हृदय में हमारे भगवान हो तो काम क्रोधाधिर रूपी हिरण्यक्षाद उनको फिर जला नहीं सकते अपने हृदय में भगवान को धारण करना चाहिए शरीर मद्र कठिन सर्वत्राच्युत चेत उनका जैसा कठोर हो गया क्योंकि सर्वत्र अच्युत का वे दर्शन करते महा विषधर भी उनको भस्म नहीं कर सके बड़े बड़े पहाड़ों से दबा दिया गया तो भी उनके प्राण नहीं गए क्योंकि वो सर्वत्र विष्णु का दर्शन कर रहे हैं दैत्यराज राज्य कश्यप के पुरोहितों ने मूठ का प्रयोग किया मारण प्रयोग किया विद्या का प्रयोग किया लेकिन उससे भी उनका कुछ नहीं बिगड़ा बभुव नानतायपुरा गोविंदा शक्त चेत्र गोविंद में चित्र लगा हुआ होने के कारण ब्राह्मणों की तंत्र मंत्र विद्या भी निष्फल हो गई चंबरासुर की माया भी नष्ट हो गई क्योंकि वितथी श्री कृष्ण के दास पर माया का प्रभाव कहा हो सकता है हालाहल विष का भी प्रभाव प्रहलाद जी के ऊपर नहीं हुआ क्योंकि प्रहलाद जी के भीतर नाम का अमृत भरा हुआ है जहाँ नामामृत भरा है वहां विश्व का प्रभाव कहा हो सकता है नारद जी यहाँ परासमह वर्णन कर रहे हैं समचेता जगत सर्वे जंतु यथात्म तथा अन्य गुणान प्रहलाद जी महाराज समदर्शी सभी प्राणियों में भगवान का दर्शन करने वाले मैत्री आदि गुणों से संपन्न क्योंकि सब में भगवान को देखते हैं आप धर्मात्मा सत्य शौर्य आदि गुणों के तो मानव खजाने ही थे महान साधु प्रहलाद जी महाराज मैत्री जी ने कहा महाराज आपने प्रहलाद जी का चरित्र संक्षेप में सुना लिया थोड़ा सा और इसको विस्तृत कीजिए प्रसन्न हो गए हैं पराशर महर्षि और उन्होंने कहा आप निश्चित भाग्यशाली हैं जो भक्तराज प्रहलाद जी का चरित्र सुनना चाहते हैं तर्व महाभाग प्रहला महात्मन चरित श्रोतुमच्छा महामत्मसूचक महा महामहात्म्यसूचक चरित्र को हम सुनाना चाहते हैं प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री महर्षि पराशर जी ने बड़े प्रेम से वर्णन किया है हे महर्षि मैत्रेय ब्रह्मा जी से बल पाकर के हिरण कशु बहुत उद्धत उद्दंड हो चुका था कितना उद्दंड था यह बोले इंद्र को भगा दिया इसने इंद्र भी इंद्र पद पर बैठकर इंद्र का काम भी स्वयं करता सूर्य भी स्वयं बन गया चंद्रमा स्वयं बन गया वायु वरुण अग्नि भी स्वयं बन गया कुबेर भी स्वयं बन गया यमराज भी स्वयं बन गया इतना सामर्थ्यवान था महाराज ये कितना सामर्थ्यवान था वो तो गंधर्वों को कहता गाओ हमारा यश गांव तुम्हारा तो गंधर्व लोग बजा बजा कर बीना बजा बजा के गाते अपसराओं को कहता नाच तो वो नाचती होती महाराज बंद करने बोले जब तक हम बंद न कहे तब तक बंद मत कर नाचते रहो हमारे महाराज जी तो कई बार विरोध में कहते थे बढ़िया मखमली गलीचों पर नाचने वाली स्वर्ग की अफसराओं को मेरू मदराचल पहाड़ पर बैठ जा तो कहता नाचो यहीं नाचो नहीं नाचो तो मार पड़ेगी इतना उदंड था बड़ा विचित्र वर्णन है महाराज जी इतना उद्दंड था कि शुक्राचार्य जी भी घबरा गए बोले मैं दैत्य गुरु जरूर हूँ पर ये इतना उद्दंड है ये हमारा भी पद पद पर अपमान करेगा इससे कैसे भी पिंड छुड़ाना चाहिए तो महाराज जी शुक्राचार्य जी बोले राजन आपकी अनुमति हो तुम्हें तपस्या अरे बुद्धि खराब हो गई है गुरु जी आपकी किसकी तपस्या करोगी क्या चाहिए मुझसे लेनो ने वरदान क्या कौन सा वरदान चाहिए ऐसा चेला गुरु जी गुरुजी कोई वरदान दे रहा था शुक्राचार्य जी ने कहा राजन आपका बहुत विस्तृत राज्य है सारे ब्रह्मांड के शासक आप हैं आपके बल और आपके वीर्य को आपकी शक्ति को आपके प्रभाव को बढ़ाने के लिए आपको फुर्सत नहीं तो हम तपस्या करेंगे हाँ ये बात ठीक कही चेलों के बदले गुरु जी माला फैल लेनी चाहिए अच्छा जाओ जाओ करो भजन हमारे लिए कर रहे हो तो जाओ बहाना बनाकर शुक्राचार्य को जाना पड़ा पर परे कहां जा रहे हो सुनो सुनो सुनो दैत्य विश्वविद्यालय का क्या होगा दैत्यों का विश्वविद्यालय उसका क्या होगा कौन बनेगा उसका कुलपति कौन पढ़ाएगा उन देश बालकों को बोले हमारे दो लड़के हैं एक का नाम है शंड एक का नाम है अमरक ये दोनों पढ़ाएंगे ठीक ठीक है बड़े बूढ़े चिकनी नए चिकनी जा चले दैत्यों की पाठशाला है विश्वविद्यालय है वर्तमान समय में भी देश की शिक्षा नीति हिरण कश्यप की शिक्षा नीति से मिलती जुलती नहीं उससे दो कदम आगे है आप लोग कहेंगे कि इस समय तो कम से कम आपको नहीं बोलना चाहिए अच्छे दिन आ गए हैं नहीं कहते न अच्छे दिन आने वाले हैं और कहते अच्छे दिन आ गए जब तक गोवंश का रक्त इस धरती पर गिर रहा है तब तक भारतवर्ष में न अच्छे दिन आए ना अच्छे दिन आने वाले हैं उस दिन इस देश में अच्छे दिन आएंगे जिस दिन इस देश के हर प्रांत की जो मूल नस्ल है गोवंश की वो सुखी स्वस्थ संरक्षित संपोषित तो हो जाएगी जिस दिन इस देश की चिकित्सा व्यवस्था गो आधारित पंचगव्य आधारित तो हो जाएगी इस देश की कृषि व्यवस्था गो आधारित तो हो जाएगी इस देश की आहार व्यवस्था गो आधारित तो हो जाएगी गव्याधारित आहार व्यवस्था हो जाएगी निश्चित उस दिन इस देश में अच्छे दिन आ जाएंगे आप लोग कहेंगे आप वर्तमान की शिक्षा नीति को दैत्य पाठशाला क्यों बता रहे हो देखो दैत्यों के विश्वविद्यालय में दो चीजें पढ़ाई जाती हैं अर्थ और काम क्या अर्थशास्त्र और काम शास्त्र पढ़ाया जाता है कैसे कमाओ और कैसे उसे भोगो पढ़े लिखे लोग बैठे हो हमारा संकोच बिल्कुल मत करना सरकारी शिक्षा नीति में धर्मशास्त्र या मोक्ष शास्त्र के लिए कोई स्थान है क्या सारी शिक्षा नीति दो चीज पर आधारित है खूब कमाओ खूब भोगो बस इसी पर है मात पिता बालकन बुलाव उधर भरे सोई धर्म सिखाओ ऐसी स्थिति में जो विद्यालयों से पढ़ लिख के निकलते हैं ना वो आपके घर में देवता पैदा हो तो दैत्य बन के निकलते हैं दैत्य बन के निकलते एक बुंदेलखंड के एक छोटे गांव की सच्ची घटना ऊर्छा क्षेत्र की बात है एक मल्लाह जाति के व्यक्ति से केवट होते ना केवट उससे पूछा किसी ने उधर धीमर कहते हैं कि तुम्हारा नाती कितने में पढ़ने लग गया लड़के का लड़का बब्बा तुम्हारा पोता कितने में पढ़ने लग गया उसने कहा महाराज हम तो बिना पढ़े लिखे हैं हम नहीं जानते पर हमारा पोता बहुत पढ़ गया कितना पढ़ गया बोले आप दिनचरे तक सो मैं आठ नौ बजे तक सोता है इतना पढ़ गया सवेरे सूर्योदय के पहले नहीं जगता है और क्या बोले पहले सबके पांव परत तो सबके चरण छूटा था बोले काऊ के पांव नहीं परत अब किसी को प्रणाम नहीं करता सबको जवाब देता है कितना पढ़ गया और कितना पढ़ गया तो बोला महाराज अब कुछ मत पूछो अब टीकमर तक जाने में उसका किराया नहीं लगता है बस में किराया मतलब इतना बड़ा गुंडा हो गया कि हिम्मत है जो कंडक्टर उससे किराया मांग भले ही उस वृद्ध ने अपनी भाषा में की ही बात लेकिन क्या स्नातक होने का शिक्षित होने का यही प्रमाण पत्र है कि हम बड़े बूढ़ों की बात न माने उनका अपमान करें उनको प्रणाम न करें दिन चढ़े तक सोवें और हमसे लोग डरें, वैध रूप से भी कोई पैसा हमसे किराए का न मांग सके ऐसी हमारी दादागिरी हो जाए क्या ये शिक्षा का प्रमाण पत्र है आप लोग तो बहुत भले लोग हो हमको भगवान ने घूमने की ही सेवा दे रखी है बड़े बड़े अरबपति करोड़पति आदमी रोते हैं कहते महाराज बंबई कलकत्ता बड़े शहरों में कहते महाराज लड़के लड़की रात बिरात घूमते हैं हम पूछ नहीं सकते घरों में लड़के मिलने चले जाते हैं लड़कियों से हम पूछ नहीं सकते लड़की कहां चली गई लड़का कहां चला गया पूछ नहीं सकते यदि कहें तो कोई फांसी लगा के मर जाएगा कोई रेल की पटरी पर सो जाएगा यह हालत है अपनी सम्पन्नता प्रमाणित करने के लिए लोग संतान को विदेश भेज रहे हैं पढ़ने के लिए क्योंकि यहां के विद्यालयों में कुछ कम बिगड़ेंगे वहां जाकर बिगड़ने की स्वतंत्रता अधिक रहेगी यही आपके गृहशाश्रम की बड़ी उपलब्धि है एक समय ऐसा आएगा कि परिवारों को बचाने के लिए संस्कारों को बचाने के लिए घरों को बचाने के लिए बालक बालिकाओं को स्कूलों में भेजना बंद करना पड़ेगा यदि आपको सुखी रहना है तो ऐसा भी समय आने वाला है यदि इसी परिपाटी से देश की शिक्षा नीति चलती रही तो ठीक है 60-70 वर्ष की गंदगी इतनी जल्दी नहीं हट सकती है लेकिन इसको हटाने के लिए भी बहुत बल चाहिए भीतर से और यह तब तक इस देश में संभव नहीं होगा जब तक धर्म निरपेक्षता का भूत खोपड़ी से बाहर नहीं निकलेगा यह तब तक संभव नहीं होगा इस देश में जब तक गोवंश का अनादर बंद नहीं होगा गोवंश सुखी नहीं होगा तब तक इस देश के अच्छे दिन आने वाले तो हिरण कश्यप की पाठशाला में भी दो ही चीज पढ़ाई जाती थी अर्थशास्त्र और कामशास्त्र प्रहलाद जी का भी उसी विद्यालय में प्रवेश हुआ महाराज जी लिखा है पाना सप्तम महात्मानम हिरण्य कशिप तदा कु चक्रे सर्वे सिद्ध गंधर्व पन्नगा महाराज सीता रहता आंख लाल लाल बनी रहती उसकी और देव गंधर्व सब उसके सामने नाचते गाते रहते अबादय जगुच्चा जय शब्दम तथा पड़े कुछ लोग बाजा बजाते कुछ लोग उसकी कीर्ति गाते कुछ लोग जय जय करते एक बार नारद जी आ गए इसके सामने क्या में है महात्मा आपका बोले लोग मुझे देवर्षी नाल अच्छा हाँ आप ही नारद जी ये क्या है हाथ बोले वीणा है क्या करते हैं इससे नारद जी बोले महाराज आपके ही गुण गाते हैं अच्छा हमारे गुण गाते हो जाओ सब जगह प्रचार करो महाराज जाओ आकाश में सिद्ध लोग देवता लोग खड़े थे नारद जी से बोले आप झूठ बोलते हो हैं? बताओ आप नारायण के गुण गाते हो किस राक्षस के गुण गाते हो श्री प्रहलाद नारद जी हंसने लगे बोले देखो साधु का कर्तव्य है कि ऐसी बात बोलकर अपने को लड़ाई झगड़े से बचाकर भजन करना चाहिए हम उसको कहते कि हम तो भगवान का गुण गाते तो झगड़ा होता फिर ये भी नहीं गा पाते इसलिए मैंने कह दिया आपके गुण गाते हैं दूसरी बात मुझे पता है मेरा चेला इसका लड़का है प्रहलाद और भगवान अवतार लेंगे नरसिंह अवतार इसका वध करेंगे तो जब हम प्रहलाद चरित्र गाएंगे नरसिंह भगवान के अवतार का चरित्र गाएंगे तो हिरण कश्यपू का भी चरित्र उसी में आ जाएगा इसलिए हम ठीक करते हैं कम कर, तेरे गुण गाते हैं नारद जी ने ये शिक्षा दी बात को कैसे भी बना लो झगड़े में मत पड़ो वादो नावलम्बिया एक दिन महाराज मद्यपान करके मतवाला हो रहा था और उसने अपने पुत्र प्रहलाद जी को निकट देखा प्रहलाद जी ने चरणों में प्रणाम किया प्रहलाद जी से कहा हिरण्य कशिपुरुआताम भवतावत सारभूतम सुभाषितम काले नई तावता सत्य सद्यो युक्त न शिक्षितम बेटा जो अत्यंत सार्वभूत बात हो अत्यंत उत्तम बात हो जो तुमने इतने दिनों में पढ़ करके लिख करके सीखी हो वो हमको बताओ अब देखो पाना सक्कम शराब पी रहा है और पूछ रहा है कुसंग है लेकिन फिर भी इतनी बढ़िया बात कैसे पूछ गए संपूर्ण उपदेशों का जो सार हो उत्तम बातों का जो सार हो और जो अच्छी बातों में सबसे अच्छी बात हो बताओ तो एक दुष्ट ने एक विषयी ने एक प्रमादी ने एक यशमी व्यक्ति ने इतनी अच्छी बात कैसे कह दी इसका कारण है प्रहलाद जी गोद में बैठ गए हैं एक संत के स्पर्श की महिमा है कि इस दुष्ट का भी उतनी देर के लिए वो शुद्ध हो गया प्रहलाद जी ने सोचा पिताजी बढ़िया बात पूछ रहे हैं तो बढ़िया उत्तर देना पड़ेगा पिताजी कहते कि संडा मर्क ने क्या पढ़ाया तो हम सुना देते ये तो कहते जो सबसे उत्तम सार की बात हो और जो सबसे मीठी बात हो वो तुम बताओ तो प्रहलाद उवाचो शुरूयता बक्ष्यामी सार भूतम तवाग समाह मना भूतवा यमे चेत्यवस्थितम अनादि वृद्धि क्षय मच्चुतम प्रण तोस्म्यन कारणम सर्वकार बड़े सुंदर श्लोक हैं पुराण के हे पिताजी आप समाहित हो जाओ पहले सावधान होकर के सुनो मैं अत्यंत सारभूत और अत्यंत सुभाषित बात तुम्हें बताने जा रहा हूं अनादिम अनादि मध्यांत मजम जो भगवान श्री हरि हैं नारायण श्रीनिवास वेंकटेश प्रभु हैं जो आदि मध्य और अंत से रहते हैं जो अजन्मा हैं जिनमें वृद्धि क्षय शून्य वृद्धि क्षय आदि जिनमें नहीं होता इनसे जो शून्य हैं जो अच्युत हैं संपूर्ण कारणों के भी परम कारण हैं ऐसे अनंत भगवान श्री हरि को जो अनंत कोट ब्रह्मांडों के कारण उत्पत्ति के कारण पालन के कारण और संघार के भी कारण है उन सर्व कारण कारण भगवान के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं यह सबसे अच्छी बात सबकी दूरी भगवान है उनके चरण पकड़ लो ऋण कशबू के होठ फड़कने लगे मद्यपान कर रहा था आंख तो वैसे भी लाल थी और लाल हो गई अंगार जैसी आंख हो गई उसको प्रहलाद जी पर गुस्सा नहीं आया उसको संडा मर्क पर गुस्सा आया सामने खड़े से हिरण्य कशुपुरुवाच ब्रह्मवंदो किमें तत् विपक्ष संहितम बालो माम अवध्याय गुरुमते भागवत जी के श्लोक में सुलोक इस इस में थोड़ा सा अंतर है वहां ब्रह्मवंदो किमें तत्ते विपक्षम सता असारम ग्राहितों वाले मामवज्ञाए गुरुम से यहां है विपक्ष स्तुति संहितम इतने ही शांतर है अर्थांतर नहीं है एक ही बात अरे नीच ब्राह्मणो ब्रह्म बंधो तुमने क्या हमारे शत्रुओं का भाव समर्थन का भाव मेरे पुत्र में भर दिया ब्रह्म बंधु शब्द का अर्थ नीच ब्राह्मण कैसे होता है एक जानकारी की बात आपको बताए जाति वाचक शब्द का जब बंधु शब्द के साथ समास करते हैं तब उसका अर्थ निंदा हो जाता है जैसे ब्राह्मण बंधु ब्राह्मण बंधु मैने ब्राह्मण नहीं है ब्राह्मण के भाई बंधु जैसा है नीच ब्राह्मण पथध्ट ब्राह्मण को ब्राह्मण बंधु कहेंगे अब लोग संस्कृत तो पढ़ते ही नहीं सब तो लोग लिखते हैं तिवारी बंधु पांडे बंधु चतुर्वेदी बंधु ये गाली है गुप्ता बंधु शर्मा बंधु बर्मा बंधु पुरोहित राजपुरोहित बंधु भी लिखते हैं कई लोग राज पुरोहित बंधु नहीं ये नहीं लिखो बंधु शब्द का इनके साथ प्रयोग नहीं होना चाहिए ब्रह्म बंधु अब ये संडामर्क ब्रह्म बंधु कैसे हो गए ये प्रश्न है सदीनो राजसेव कहा हिरण कशिपू जैसे दुष्ट की नौकरी की जिसको करना पड़े वो चाहे जितना बेचारा समझा गायत्री जब वो तो निम्न ही हो जाएगा खानी पड़ेगी बार बार इसलिए बहुत उत्तम पक्ष है कि ब्राह्मण किसी की नौकरी न करे ब्राह्मण ब्राह्मण के जैसे अपने जीवन का निर्वाह करे लेकिन भैया समय इतना खराब है अब ऐसे आरक्षण तो खत्म हो गया ब्राह्मणों के लिए तो कभी इससे था ही नहीं आगे भी इनका अच्छा भविष्य आने वाला नहीं दिखता और अब तो नेताओं ने ये भी कहना शुरू कर दिया मुझे ब्राह्मणों के वोट नहीं चाहिए हाँ अब हम नाम नहीं लेंगे कहाँ के लोगों ने कहना शुरू किया ये कहना शुरू किया हमको ब्राह्मणों के वोट नहीं चाहिए हमको ठाकरों के वोट नहीं चाहिए हमको वैस्यों के वोट नहीं चाहिए ऐसा लोग कहने लग गए अब क्यों कह रहे हैं कभी सोचा असंगठित होने के कारण ऐसा कहने लग गए हैं ब्राह्मण क्षत्रि वैश्व्य नहीं केवल ब्राह्मण जिस संगठित होगा ये नेता उसकी चरण भूल चाटेंगे अभी आप कह रहे थे कि भाई थोड़ा समाज को इकट्ठा करने के विचार से टूटता जा रहा है तो कुछ ऐसी व्यवस्थाएं चलाई जा रही हैं जो सनातन धर्म की प्राचीन मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है लेकिन कभी आपने इस बात पर विचार किया कि 1200 वर्षों की गुलामी में हमारा समाज जितना विखंडित नहीं हुआ जितना विखंडित स्वतंत्रता के बाद इन 70 वर्षों में हुआ है और होता चला जा रहा है क्या कारण है सनातन धर्म की मूल विचारधारा से हटकर जब तक काम किया जाता रहेगा तब तक समाज बिखरता चला जाएगा हिन्दुत्व का नाश सनातन धर्म का नाश होता चला जाएगा हमें द्वेष भय और घृणा से मुक्त वातावरण का निर्माण करना है हिंदू वैदिक सनातन पद्धति में घृणा के लिए स्थान नहीं है द्वेश के लिए स्थान नहीं है शून्य चैव स्वपा के चव पंडितादर्शिना हमारा धर्म जितना सम्मान बड़े बड़े तपोधन ऋषियों को देता है उतना ही सम्मान महाभक्त राज श्री रैदास जी को देता है क्या आपके हृदय में रैदास जी के प्रति श्रद्धा नहीं है क्या आपकी आप जानें हमारी उन महान संत के प्रति अगाध श्रद्धा है क्यों श्रद्धा है समाज को राष्ट्र को यदि एक सूत्र में बांधने वाली कोई चीज है तो वह है भगवत भक्ति सबका आहार पवित्र करो सबके विचार पवित्र करो सबको सत्संग दो सब प्रेम से एकजुट हो जाएंगे अपने अपने वर्ण धर्म अपने अपने आश्रम धर्म का पालन करते हुए भी, भी सनातन धर्म की मूल विचारधारा का आश्रय लेकर के सारे समाज को संगठित किया जा सकता है और आप बताओ इतना प्रयास लोग जितना करते चले जा रहे हैं उतना ही समाज बढ़ता जा रहा है कि नहीं बढ़ता जा रहा है हमारे शास्त्र कहते हैं किसको क्या करना चाहिए तो उसको वही करना चाहिए तस्मा शास्त्र प्रमाणम ते कार्या्य व्यवस्थित दृष्टि शास्त्र विधानोक कर्म कर्तुमिहार जो संगठन आज अशास्त्रीय अवैधिक सनातन विचारधारा के विरुद्ध कार्यों को करते हुए किया जा रहा है यदि यही प्रयास सनातन धर्म की मर्यादा के अनुरूप भगवत भक्ति के संस्कारों को सृजित करते हुए किया जाता तो आज स्वरूप ही इस देश का बदल जाता है ऐसा नहीं किया जा रहा है मनमाने ढंग से किया जा रहा है इस संबंध में विस्तृत चर्चा की आवश्यकता है जय जय श्री राधे चाहे जितना नीच व्यक्ति हो भगवान की भक्ति करने का अधिकार सबको है लेकिन संध्या किसको करनी चाहिए गायत्री जब किसको करना चाहिए वेद पाठ किसको करना चाहिए या एक शास्त्र किया गया है आप कहेंगे फायदा नहीं होगा कैसे फायदा नहीं होगा अच्छा आप सुन लीजिए यहाँ अच्छे विद्वान ब्राह्मण भी बैठे हैं हमारे पसमेढ़ा के आचार्य श्री पुखराज जी बैठे हैं वयो वृद्ध ज्ञान वृद्ध और चातुर्मास्वृत सम्पन्न करा रहे हैं वे आचार्य गण भी विराजमान गायत्री के बारे में हम आपको बता रहे हैं वैदिक लोग जब गायत्री मंत्र आता है तो व्याहृतियों का उच्चारण करके मौन होकर स्वर लगाते हैं उसका उच्चारण नहीं करते हैं निषिद्ध है उच्चारण करने वाला नरक जाएगा सुनने वाला भी जाएगा ये परंपरा आज की नहीं लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी परंपरा एक वैदिक गायत्री मंत्र आते ही ब्याह उच्चारण करके केवल स्वर लगाए जाते हैं और जब जब किया जाता है तब की मर्यादा आपको बताएं संध्या के बाद जब करना होता है क्यों संध्या से देह की शुद्धि देह की शुद्धि के बिना जब की पात्रता नहीं अंगस करन्यास जबके आदि में चौबीस मुद्राएं जबके अंत में आठ मुद्राएं और उसके बाद भी शापयुक्ता तो गायत्री सफला न कदाचना शाप विमोचन और जपादव तो पठे दृद्यम जपानते कवचम पठे जबके आदि में गायत्री हृदय का पाठ करना जबके अंत में गायत्री कवच का पाठ करना और इतने पर भी अभिन्न पादा गायत्री ब्रह्महत्याम हत्या भिन्न पादात गायत्री ब्रह्महत्याम हत्या व्यपोहती अभिन्न पादा गायत्री का जप करने से ब्रह्महत्या जैसा पाप लग जाता है और भिन्न पादा गायत्री का जप करने से ब्रह्महत्या जैसे पाप छूट जाते हैं अब पूछो भिन्न पादा अभिन्न पादा क्या है लोग यही नहीं बता पाएंगे भिन्न पादा भिन्न पादा क्या है फिर गायत्री में चौबीस अक्षर कहे जाते हैं पर आप गिनती करो तो 23 निकलेंगे 24 निकलेंगे क्या उत्तर दोगे तब कहना पड़ेगा पाठ के काल में अमुक उच्चारण किया जाएगा जब के काल में अमुक उच्चारण किया जाएगा तब 24 होंगे इतने पर भी यदि आपने जब के समय चित्त व्यग्र हो गया तो व्यग्र चित्तो हतो जपा आप बताओ इतनी मर्यादा से जपने वाला कौन है यहां विराजे हुए लोगों के लिए हम नहीं कह रहे हैं यदि कोई ऐसे हो तो उनको अपने लिए भी समझ लें आज ब्राह्मण भी संध्या नहीं कर रहे हैं अरे जो पूजा पाठ कर्मकांड से अपनी वृत्ति चला रहे हैं वो भी संध्या नहीं कर रहे हैं कथावाचकों ने तो प्रण ले लिया संध्या करने का हम तो करते हैं हम कथावाचक भी नहीं हम समझाना करें तो हम कुछ खाते पीते नहीं कुछ ग्रहण ही तभी करते हैं जब हमारा नित्य कृत्य हो जाए फिर इतनी मर्यादा से जब कौन कर रहा है और मंत्र का जब करते समय यदि उदात्त अनुदात्त तो स्वरित इन स्वरों में यदि अंतर आ गया तो मंत्रो ही न स्वर तो वर्ण तो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थवाह सबाद वज्रो यजमानी नस्ती यथेन्द्र शत्रु स्वरतो तो वो वाणी वज्र होकर के यजमान के कार्य को नष्ट कर देती है जैसे इंद्र शत्रु शब्द में अंतोदात पढ़ना चाहिए था स्पष्टा तो ऋषि ने आदि उदात पढ़ दिया तो अर्थ बदल गया और सब कुछ नष्ट हो गया विधि पूर्वक यदि नहीं जपा गया तो जो फल मिलना चाहिए उसके ठीक उल्टा फल मिलेगा और राम नाम कहतम उनीस महेश महातम कहत मुनीस हालटे सूरे नाम को कोली नाम काम करुणाम को दलनिहार दारिद दुका दुख दोष घोर घन घाम को नाम ले तो दाहीनो हो तीन विधाता उल्टे सुधे नाम को मंत्र में उल्टा सीधा हो जाएगा तो कुछ नहीं मिलेगा पर मरा मरा कहने से भी काम बन गया भलो लोक पर लोक जाके बल ललित ललाम कोलसी जग जानियत नाम ते सोचन ना पूछू काम को कली नाम काम करू राम इसलिए राम राम रटु राम राम रटु राम राम जप जी हा राम राम रटु राम राम, राम रटु राम राम जप जी हा राम नाम नव नेह ने पो मन क्यों ही पतिहा राम नाम नव नेह में पो मन क्यों सब साधन फल पूरित सर सागर सलिल निराशा सब साधन फल सरित सर सागर सलिल निराशा राम नाम रत पात सुधा सुभु कर प्रेम दिया राम नाम रत पात सुधा सुभु कर प्रेम दिया राम राम रतु राम रथु राम राम जप जिया राम राम रथु राम राम रतु राम राम जप जिया करज सरज पासान पर पवित्र परख दिए जाने पर सरज पासान बरस पवित्र परख दिए जाने अधिक अधिक अनुराग उमंगपुर पर नीति पहचान अधिक अधिक अनुराग उमगपुर पर पर बीत पहचान राम नाम गति राम नाम मति राम नाम अनुराग, अनुराग पर पर राम नाम गति राम नाम मति राम नाम अनुरागी अनुराग त्रिभुवन से गणियत बड़ भागिया गए हैं जे हो ही से हो त्रिभुवन से गणियत बड़ भाग अगम गवन कर बिलम आए बिलंब नाए मग अगम गवन कर बिलम तुलसी अपनो अपनी बिजने मणिए तुलसी अपनों अपनी बिजनी रूप में बनी भाई लोग कहेंगे आपके प्रवचन का सार तो है कि वैदिक मंत्रों का जब पाठ ही बंद कर नहीं हम ये नहीं कहते हैं जो यज्ञोपवीतधारी हैं संध्या गायत्री संपन्न हैं वे वैदिक मंत्रों मंत्रोच्चार करें मर्यादा में शास्त्र की मर्यादा में वैदिक कृत्य करें वैदिक मंत्रों का जब पाठ आदि करें किंतु जिन्हें उपनयन का विधान नहीं है बिना यज्ञोपवीत के बिना शिखा सूत्र के गायत्री के उच्चारण श्रवण का विधान नहीं है वे लोग उच्चारण भी न करें श्रवण भी न करें इसी में लाभ है हमें कोई स्वार्थ तो है नहीं जो सही बात है वो हम आपको बता रहे हैं सही बात मानो तो लाभ होगा आप लोग कहेंगे कि भाई हम तो गायत्री ही जपना चाहते हैं और नियम बिल्कुल करेंगे नहीं अंगस कराप आगे पीछे मुद्रा तो ये सब हम नहीं हम समझे नहीं समझे नहीं सकते हम फायदा चाहते हैं पूरा गायत्री मंत्र वाला गायत्री मंत्र का अर्थ क्या है कि हे परमात्मन हे तेजो मै परमात्मन मेरी बुद्धि को शुभ कर्मों की ओर प्रेरित करें यही अर्थ है ना गायत्री का अब हम आपको गायत्री मंत्र बता रहे हैं इस गायत्री मंत्र का जप बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर व्यक्ति कर सकते हैं ब्राह्मण से लेकर चांडाल तक हर व्यक्ति जप सकता है हर व्यक्ति इस मंत्र का जप कर सकता है इसमें न कोई अंगन्यास है न कोई करन्यास है न कोई सात विमोचन है और परिणाम की 100 प्रतिशत गारंटी है परिणाम अच्छा आएगा इसकी ये कौन सी गायत्री है जन सुता जज जननी जा समझोगे तो भाव नहीं बनेगा और ये जो मानस गायत्री है इसका आप जब कीजिए पाठ कीजिए आपको तत्काल भाव बन जाएगा श्री रूपकलाजी महाराज अयोध्या के सिद्ध संत रूपकलाजी महाराज ने लिखा है की प्रातःकाल सोकर उठने के बाद केवल सैया पर चार बार इसको बोल लो रोज तो इसी जन्म में भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगा इसकी गारंटी है इसी जन्म में कल्याण हो जाएगा इसकी गारंटी केवल चार बार बोल लो इस मानस गायत्री को उठते ही सो भाव से भीष्व पितामह अपने पिताजी के लिए पिंडदान कर रहे थे में बड़े पृथ्वी भक्त भीष्म पिता मां मध्यम पिंड पर मध्यम कुश पर जैसे ही पिंड देना चाहते थे तत्काल पिता का हाथ ऊपर आ गया बेटा लाओ पिंड भीष्मी ने पिताजी की बात नहीं मानी इतने बड़े पित्री भक्त ने पिता की बात पिता के हथेली पर पिंड नहीं दिया क्यों नहीं दिया बोले पिता साक्षात सामने आकर हथेली फैलावे और उनके हाथ में पिंड दो ये शास्त्र की आज्ञा नहीं है शास्त्र की आज्ञा है कुछ पर ही पिंड देना चाहिए इसलिए हाथ में पिंड न देकर कुछ पर पिंड दिया जैसे ही भीष्मी ने कुछ पर पिंड दिया हाथ लुप्त हो गया और श्राद्ध कर्म के पश्चात शांत देवलोक से आए थे प्रकट हो गए कहा बेटा मैं तेरी परीक्षा लेने आया था यदि आज तू मोहबस मेरी हथेली पर पिंड दे देता तो मैं आज तुझे शाप दे देता लेकिन तुमने शास्त्र को माना पिता से भी बढ़कर शास्त्र को माना तेरी धर्मनिष्ठा निष्ठा शास्त्र से मैं प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें वर देता हूँ कि तुम जब तक नहीं चाहोगे तब तक तुम मरोगे नहीं इच्छा मृत्यु हो जाओगे लोग क्या कहते हैं शास्त्र को किनारे करो भावनाओं को आगे करो अब भावनाओं वाले लोग तो हतीली पर पिंड देते कि नहीं देते लाभ होता कि हानि होती इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अपने को ही प्रमाण नहीं कहा तस्मात शास्त्रम प्रमाणनते नहीं तो कृष्ण कहते कि मैं प्रमाण हूं मैं प्रमाण नहीं हूं शास्त्र प्रमाण है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इस संबंध में व्यक्ति प्रमाण नहीं शास्त्र प्रमाण है आज हम संस्कारों से शून्य हो रहे हैं उसका दुष्परिणाम यह है कि आज कहने को हम ब्राह्मण हैं पर हमें स्वस्ति याद नहीं हमें पुरुष सुप्त श्री सुक्त याद नहीं हमारे शिक्षा सूत्र नहीं अच्छी बात है ब्राह्मण अच्छी बात है ये होना चाहिए हमारे पूर्वजों के इतिहास ऐसे आते हैं कि गर्भ के बालक वेद पाठ करते थे गर्भगत हर जी महाभारत में प्रसंग है वशिष्ठ जी का वंशोच्छेद हो गया सऊदास ने असुर बन करके उनके पुत्रों को खा लिया और वशिष्ठ जी ने निश्चय किया कि हिमालय में जाकर गल जाऊंगा वे हिमालय में बढ़ते चले जा रहे थे तब तक उन्हें वेद मंत्र सुनाई पड़े कि इतने मीठे वेद मंत्र कहाँ से आ रहे हैं चारों ओर देखते कोई दिखाई नहीं पड़ता तीसों मुड़े देखा एक देवी आ रही थी कहा आप ये वेद मंत्र कहा से आप कौन है उस देवी ने कहा उस स्त्री ने कहा मैं आपकी पुत्र हूं, हे वशिष्ठ जी आप मेरे ससुर जी हैं मैं आपकी पुत्र हूं, आपके पुत्र महर्षि शक्ति की पत्नी हूं, आपके पुत्र को असुर खा गया किंतु उसका अमोघ तेज मेरे गर्भ में है और अब वह गर्भगत बालक ही वेद पाठ कर रहा है वशिष्ठ जी ने मरने का विचार छोड़ दिया बोले तो हमारा खानदान अभी है। और हुए महर्षि हैाशर जो विष्णु पुराण के रचयिता हैं, वे ही महर्षि परासर हुए और व्यास जी के पिता हुए सुखदेव जी के बाबा हुए इसलिए हम अपने संस्कारों को संभालें संगठन भी संस्कारों के माध्यम से होगा संस्कार बांध पांच लोग संगठित होंगे तो वो पांच लाख से भी ज्यादा प्रभावशाली होंगे और असंगठित लोग पांच करोड़ होंगे तो भी पांच जैसे नहीं होंगे असंस्कारित लोग पांच करोड़ होंगे तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे द्वेष भय और घृणा से मुक्त वातावरण की हम स्थापना करें हिंदू समाज को संगठित करें बहुत अच्छी बात है लेकिन स्वे स्वे कर्मण्य भी देता लभते न अपने अपने वर्ण धर्म आश्रम धर्म का पालन करते हुए तब हम समाज को समझित करने का कार्य करें यही हमारे लिए कल्याणकारी है तो महाराज जी प्रहलाद जी ने हिरण ने संडा वर्ग को फटकार लगाई अब तो वो फिर से ले गए उनको पढ़ाने लिखाने के लिए कुछ समय बाद प्रहलाद जी को लेके पुनः आए तो प्रहलाद जी ने हिरण ने कहा बेटा तुम्हारे गुरुजी मना करते हैं कि हम तो ऐसी बात सिखाते नहीं है तो ये तुम उत्पटन बात कहां से सीख के आए हो? तुम सही सही बात बताओ प्रहलाद उवाच प्रहलाद जी बोले न शब्द गोचरम योगिध्येयम परम पदम यश्व सविष्णु परमेश्वर पिताजी जो भगवान श्री हरि योगियों के भी ध्यान में नहीं आते जिनके स्वरूप का वर्णन वाणी नहीं कर सकती जो सारे विश्व में समाए हुए हैं संपूर्ण विश्व जिनमें स्थित है और जो सारे विश्व में स्थित हैं ऐसे विस्वरूप परमेश्वर भगवान विष्णु को हम प्रणाम करते हैं उनका वर्णन करते हैं इतना सुनते ही अब तो समझ में आ गया हिरण के कि बालक ही उत्पटांग बुद्धि वाला है हिरण ने कहा परमेश्वर संयोग्य किमन्यो मैस्थित अरे मूर्ख जड़ प्रहलाद मेरे रहते हुए ये परमेश्वर कहाँ से ले आया तू कहाँ से आ गया ये परमेश्वर कौन है किस खेत की मूली का नाम है परमेश्वर लगता है तू मरना चाहता है इसलिए बार बार टूटपटांग बात बोलता चला जा रहा है यह सुनकर प्रहलाद जी को फिर करुणा जगी और श्री प्रहलाद जी ने फिर कहा प्रहलाद वाचो न केवलम सात मम प्रजा न ब्रह्म भूतो विष्णुः त विष्णु माता परमेश्वर प्रतीदकोपम कि पुरुषे जो भगवान विष्णु है वह केवल मेरे या आपके कर्ता नहीं ये सारे विश्व के कर्ता, भरता और संघर्ता है उनकी समता कोई देवी देवता भी नहीं कर सकता कोई प्राणी नहीं कर सकता उनके जैसे वे ही है पिताजी परमेश्वर भी दूसरा परमेश्वर नहीं बना सकता जब परमेश्वर भी दूसरा परमेश्वर नहीं बना सकता तो आप बिना बनाए परमेश्वर कैसे बन गए हमारी समझ में नहीं आता आप क्रोध मत कीजिए सुविधा भगवान के पास होती ना अपने जैसा दूसरा बनाने की तो उनको ये नहीं कहना पड़ता की आप सरस खोज कह जाये इंद्रपत होने जैसा भेज देते खुद न जाते इनके जैसे तो यही हैं। परमेश्वर भी दूसरा परमेश्वर नहीं बना सकता आप क्यों क्रोध करते हैं हिरण्य कश्यपु बोला कि अरे लगता है प्रहलाद तेरे भीतर कोई अलाय बलाये घुस गई है कोई भूत प्रेत घुस गया है तेरे भीतर जो बार बार विष्णु भक्ति की बातें करता है अमंगल बचन बोलता है प्रहलाद जी बोले पिताजी आप जो कुछ कह रहे हैं ना हमको इसको, इसको इसको सुनकर कोई पीड़ा नहीं क्यों बोले भगवान के भक्तों को लोग तो बावड़ा मानते ही हैं प्रहलाद जी बोल प्रहलाद जी कहते भगवान के भक्तों को तो लोग पागल ही समझते हैं भक्ति करने वाले को लोग बुद्धिमान नहीं समझते तो पागल है तो आप समझ रहे हैं कि हमारी बुद्धि बिगड़ गई में पागल हो गया अच्छा सच्ची बात तो यह है कि पागल कोई ऐसा है ही नहीं जो है नहीं सब पागल है कोई काम के पीछे पागल कोई क्रोध के पीछे पागल कोई लोभ के पीछे पागल कोई मोह के पीछे पागल कोई पद के पीछे पागल कोई प्रतिष्ठा के पीछे पागल कोई स्त्री के, के प्रति पागल तो कोई पुत्र के प्रति पागल सब कोई मित्र के लिए पागल भगवान के लिए कोई पागल हो जाए तो उसका जीवन धन्य है हमारे आगरा में पागलखाना है बहुत पुराना। सबसे पुराना देश का पागलखाना है आगरा में हमारे लोग कहते हैं ना आगरा ले जाना पड़ेगा तुमको ये मुहावरा है आगरा ले जाना पड़ेगा मतलब पागलखाने में ले जाना पड़ेगा तो इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री उन्होंने बड़ी सहायता की थी उन्होंने सोचा चलें देख के आमे तो बिना सूचना के ही पहुंच गए वो चुपचाप अब तो हर हड़कम पहुंच गया भला उनको कौन ने जाने सब लोग पहचानते थे गुलाब का फूल कोर्ट में लगा हुआ है सबको नहीं पहचाने उनको सबने पहचान लिया आप किस लिए आपका अकस्मा बिना घोषणा के बोले हम ये देखने आए कि हमने इतना सहायता की है इस संस्थान को कुछ काम हो रहा है कि कोई पागल ठीक हुए कि नहीं बोले वहा तमाम पागल ठीक होते महाराज सामने से पागल आ रहा है ये पहले भारी पागल सब ठीक हो गया आप चाहो तो उससे बातचीत कर सकते हो तो उन्होंने कहा कि तुम तो मुझे पहचानते हो मैं कौन हूं पागल बोला हम तो नहीं पहचानते आप कौन हैं नाम सुना है अपना नाम लिया देश का प्रथम प्रधानमंत्री मैं अमुक हूँ तो पागल बहुत जोर से हंसा बोले हमारे बैरक में भर्ती हो जाओ क्यों जब मैं यहाँ आया था तो मैं भी यही कहता था कि मैं इस देश का प्रथम, प्रथम प्रधानमंत्री हूँ तुम भी यही भर्ती हो जाओ यह है। पागल को स्वस्थ व्यक्ति भी पागल दिखाई पड़ता है पागल भी अपने को पागल कभी नहीं समझता पागल अपने को सबसे बड़ा बुद्धिमान समझता है डॉक्टर साहब सही बात है कि नहीं वो तो पागल है क्या बुद्धि ज्यादा काम करने लगी इसी बात का पागल है जितना काम करना चाहिए था उससे कई गुनी ज्यादा बुद्धि काम करनी इसलिए पागल हो गया प्रहलाद जी बोले भक्तों को तो लोग पागल ही कहते हैं हमें कोई न केवल मध्य दयम सब विष्णु क्रम में लोका नकिला नवस्थिता समान स्वदादि समस्ता समस्त चेष्टा सुयुनक की पिताजी जो भगवान नारायण संपूर्ण लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं उन भगवान ने मेरे चित्त पर अधिकार कर लिया है जिसके चित्त पर भगवान अधिकार कर लेते वो हमारे जैसा ही हो जाता है तो हमारे जैसे को लोग स्वस्थ नहीं समझते पागल ही समझते हैं पर पिताजी आपके भीतर भी जो कुछ बल बुद्धि विवेक है वो आपका नहीं है वो तो आपके भी अंतर्यामी जो भगवान श्री हरि हैं उनकी महिमा से है इसलिए आप उनका भजन कीजिए इतना सुनकर के किरण कशु और लाल हो गया बोले ये तो बहुत ज्यादा बिगड़ गया ये लड़का इसको ठीक करो इसको स्वस्थ बनाओ ले जाओ उसको यहां से संडामर्क बोले पिताजी गुरु, गुरु, गुरु, गुरु महाराज ज्यादा चिंता मत कीजिए हम ठीक ठाक कर देंगे इसको ले गए बहुत दिन तक पढ़े लिखे प्रहलाद जी फिर चंडा मर्क के साथ फिर आए गुरु में पिताजी के पास अब की बार प्रहलाद जी ने फिर पिताजी को प्रणाम किया हिरण कश्यपुन का बेटा प्रहलाद समाहु या ब्रवीद गाथा काचित पुत्र घी यताम। प्रहलाद जी को बुलाकर हिरण कश्यप ने कहा बेटा कोई बढ़िया का कोई बढ़िया चरित्र गाकर सुनाओ गाओ गाने की आज्ञा भी बढ़िया से बढ़िया कोई बात हो गाके सुनाओ प्रहलाद उवाद प्रहलाद जी बोले पिताजी सुनो यथ प्रधान प्रधान यान पुष यतचराणम सकल स सनो विष्णु प्रतीद विष्णु प्रसिद्ध यता प्रसीदतू यौ यता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 भगवान प्रधान पुरुष हैं जीव और प्रकृति इन दोनों के अधीश्वर हैं जो चराचर में व्याप्त हैं सर्वान के रूप में जो संपूर्ण कारणों के भी अंतिम कारण हैं वे भगवान विष्णु जो व्यापक हैं वे मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाएं। अब तो हिरण्य कश्यपुर के धैर्य का बांध भी टूट गया हिरण्य कश्यू बाज दुरात्मा व्यता में सौ नानेर था जीवता स्वपक्ष हानि कर्तृत्वाद्य कुंगारांगता हा। मार डालो इस दुरात्मा कुंगार को इतना समझाने के बाद भी ये समझता नहीं हजारों असुर अस्त्र शस्त्र देकर मारने के लिए टूट पड़े लेकिन प्रहलाद जी अस्त्र शस्त्र धारियों को देखकर मुस्कुराने लगे प्रह्लाद विवाचो बहुत बढ़िया श्लोक है लिखने लायक श्लोक है विष्णु पुराण का ये ये भाग भागवत में ये इस भाव की इस प्रकार की अभिव्यक्ति भागवत में भी नहीं जो श्लोक है ये बहुत प्यारा श्लोक प्रहलाद जी ने क्या कहा विष्णु शस्त्रु युष्मानसु मई चाच व्यवस्थित दैते सचेना स्वायु प्रहलाद जी ने कहा हे दैत्यो आप सब ध्यान पूर्वक सुनो आप लोगों के हाथों में जो अस्त्र शस्त्र हैं उनमें भी मुझे भगवान वेंकटेश नाथ का विष्णु का श्री नारायण का दर्शन हो रहा है आपके अस्त्र शस्त्र भी विष्णु रूप ही है तुम लोगों में भी हमको विष्णु दिखाई पड़ रहे हैं मुझे अपने में भी भगवान ही दिखाई पड़ रहे हैं तो हमको यह समझ में नहीं आता कि भगवान के द्वारा भगवान के भगवान के द्वारा भगवान के ऊपर कैसे प्रहार किया जाएगा आपने भी भगवान हथियारों में भी भगवान हमारे में भी भगवान तो भगवान के द्वारा भगवान ही और भगवान के ऊपर प्रहार कैसे करेंगे तो यदि मैं अस्त्र शस्त्र में भगवान का दर्शन करता हूँ तुम लोगों में भी भगवान को देखता हूँ अपने में भी भगवान को देखता हूँ कण कण में भगवान को देखता हूँ तो इस सत्य से मेरी रक्षा हो जाएगी और महाराज वो अस्त्र शस्त्र भी प्रहलाद जी के शरीर को छू कर के टुकड़े टुकड़े हो गए अब तो हिरण कशपू गबड़ा गया उसने कहा अरे ये बालक को तो चमत्कारी है क्या किया जाए हिरण कशपू ने कहा कि ये छोटे मोटे टटके टोने चमत्कार तू दिखा रहा है इससे तू मुझे प्रभावित कर लेगा ऐसा मत समझना देख मैं तुझे अभय देता हूं इस मूडमती का त्याग कर वो नारायण विष्णु हमारे जन्मजात शत्रु हैं उनका नाम लेना छोड़ दे प्राजी फिर हंसे बोले भगवान को छोड़कर अभय दान देने वाला कोई है ही नहीं आप कहते मैं आवेदन देता हूँ आप कौन होते हैं आवेदन देने वाले अरे जो स्वयं भयभीत न हो वो दूसरे को भय से मुक्त कर सकता जो स्वयं भयभीत है जो स्वयं भय युक्त है वो दूसरे को निर्भय कैसे बनाएगा हिरण कश्यपु ने पूछा क्या कह रहे हो प्रहलाद मैं भयभीत बोले हाँ आपको भय न होता तो एक छोटे बच्चे के ऊपर इतना तो चिल्लाते तो आपको डर है इसलिए तो चिल्ला रहे हैं मेरी बात प्रदा जी से डर है तब ना मारने का प्रयास कर रहा है कि कहीं हमको ना मार दे तो भय न होता तो तुम्हारे यह आचरण नहीं होते तो जब तुम स्वयं भय से ग्रसित हो तो मुझे निर्भय कैसे बनाओगे एक महात्मा थे भजन करते थे बेचारे भजन करते करते एक मूष्टी, मूष्टी जानते हैं छोटी चूहिया चूहिया, एक छोटी चूहिया आकर उनकी गोद में बैठ गई महात्मा घबराए फेंकना चाहते थे और छिप गई भी सब जाते पात्मा ने कहा कहो बच्ची बोले मैं बच्ची नहीं हूं बच्चा हूं अच्छा अच्छा बच्चा हूं। हो मुशक होना क्या बात है क्यों गोद में छिपे हो बोले बिल्ली पीछे पड़ी है मैं आपकी शरण में हूं मेरे ऊपर कृपा करो महात्मा सिद्ध थे मार जा जारो भाव। बिल्ला बन जाओ महाराज वो बिल्ली बन गया गिलाव बन गया एक दिन महात्मा भजन कर रहे थे फिर के गोद में छिप गया महाराज बोले अब क्या समस्या है तेरे जीवन में बोले देखो महाराज कुत्ता बहत रहा है कुत्ता पीछे पड़ा कुत्ता बिल्ली का बहन प्रसिद्ध है अच्छा कुत्ते से बहुत कुत्ता बन जा हो गया कुत्ता बन गया चला गया प्रसन्न हो एक दिन फिर आया पूछ नीचे दबा करके दांत निकालते हुए महाराज हमको शरण में ले लो अब क्या परेशानी है बोले लकड़बग्घा पीछे से लकड़बग्घा कुत्तों को पकड़ पकड़ के खाता है अच्छा लकड़बग्घे से भय तो महात्मा को दया आई उन्होंने कहा अब जाने दो छोटा मोटा कुछ नहीं बनाते व्याघ्रो भव सिंघो भव व्याघ्रो भव व्याघ्र जाओ होकर आए बोला महाराज मैं बहुत दुखी हूँ क्यों बोले शेर से डर है बोले शिंगो हो गए बब्बर से जब सिंह हो गया तो उसने सोचा कि अब तो भूख लग रही है महात्मा जी कई बाल भोग करूं बड़ी जोर से उसने गर्जना की महात्मा समझ गए कि हमको खाएगा भी ये इसकी नजर और पूछ बता रही कि खाएगा ये हमको तुरंत तो उन्होंने कमंडल में पानी लिया पुनर्मूस को भाव, फिर वो जल उन्होंने जैसे उस पर छोड़ा फिर से बिचारा छोटा सा चुहिया बन के फिर ऐसे ऐसे करने का बाबा जी क्षमा कर दो बोले तुम अब क्षमा के अधिकारी नहीं जाओ मूस ही बने रहो आप लोग कहेंगे कथा क्यों सुनाई जीव बड़े से बड़ा होता चला जाता है फिर भी उसका भयदूर होता नहीं चूहा से सिंह बन गया फिर भी भयदूर नहीं हुआ तो महात्मा ने फिर से चूहा बना दिया अभय दान देने में केवल और केवल एक भगवान समर्थ हैं श्रीनिवास वेंटेश प्रभु समर्थ हैं बंदर भालुओं को निर्भय कर दिया प्रभु तर कपी डार पर से किए आप समान तुलसी कहू न राम सो ताहिवशील निधान तुलसी कहू न राम सो साहिवशी राम जी के जैसे शील निधान और कोई दूसरी नहीं ऐसा भगवान का स्वभाव है प्रहलाद वाचो भयम भया नामक हारणे स्थित भयम भया जन्म जराया भयावानी पिताजी भगवान के पवित्र नाम का स्मरण करते ही जन्म जरा और मृत्यु आदि के भय समाप्त तो हो जाते हैं उन सकल भव भय हारी भगवान के चरणों का जो आस्तित है उसे भय कहाँ हो सकता है उसे भय नहीं हो सकता अब भय हो ये का हुई न डरे, अब भय हो जाता किसी से नहीं डरता मुझे डर नहीं है क्यों डर किसको होता है भयम द्वितीय विनिवेश अपने से अतिरिक्त किसी दूसरे का अनुभव जब होता है तब भय होता है और मैं तो अपने मुरली मनोहर को सब में देख रहा मुझे डर कहाँ से होगा मैं अपने गोविंद को सब में देख रहा मुझे डर कहाँ से होगा अपने से डर किसी को नहीं होता हिरण कशपुन का सरपो नागो डसो इस बालक को बड़े बड़े भयंकर बिस्तर नागों ने दसना आरंभ किया बहुत सुंदर भाव है विष्णु पुराण के सर्प कह रहे हैं सर्पा ऊंचू सर्पों ने कहा दसरा वितीर्णा मणयस उटंती हमारे दांत टूट गए हैं ज्यादा जोर लगाने से मस्तक फट गए मणियां नीचे गिर गई फणे सुतापो हृदय सुकंप फणों में जलन हो रही है खर खर कांपराए हैं वह नाच स्वल्पमी यह भिन्नम प्रसाद दैसे स्वर कार्य मन अस्त स्वल्पम अवचा यह न भिन्नम तक्षक वासुकी आदि नाग कह रहे हैं कि इसकी चमड़ी में हम दांत नहीं गड़ा पाए चिन्ह नहीं बना पाए महाराज क्या करण कशुपुर का हटो जाओ देख लिया तुम्हारी ताकत हे दिग्गजो कुचल दो इस बालक को हिरण्यशुगुर वाचो हे दिग्गजा संकट दंत मिश्रा घनतम अस्मा द्रुप भिन्नम् तज्जा विनाशाय यथा यारणे प्रज्वलित तो हुस जैसे अरणी से उत्पन्न अग्नि काशको ही जलाता है ऐसी मेरे से ही पैदा हुआ यह बालक दैत्यों के कुल को सूखे जंगल के समान जलाकर भस्म करना चाहता है कुछल डालो इसको दिशाओं के गजेंद्र जो पर्वताकार हैं उन्होंने भी कुचला पर प्रहलाद जी का कुछ नहीं बिगड़ा वो भी बोले महाराज कुचलते कुचलते हमें ही कुचल गए अब हम नहीं कुछ कर सकते जाओ तुम भी चले जाओ चले गए वो भी तब श्री प्रहलाद जी को महाराज जी लिखा है हजारों हाथियों के बल वाले गजेंद्रों के दांत टूट गए प्रहलाद जी के वक्षस्थल से टकरा करके चिन्ह भी नहीं पड़ा बोले महाराज हमारे तो दांत और टूट गए कुछ हुआ नहीं कुछ बिगड़ा नहीं उसका तो महा विपत्ता पविनाश नोयम जनार्दन स्मरणानु जनार्दना अनुस्मरणानुभाव ये भगवान श्री कृष्ण के स्मरण का प्रभाव है तो हिरण्यकशिपुन का दिग्गजो हट जाओ अग्नि जलाओ इसको वायो समेधयाग्नि तुम दह्यता मेष पापकृत अग्नि तुम जलाओ और वायु तुम खूब हवा जो खूब जलाओ ये पाप पापकर्मा जल जाए बहुत बड़ी लकड़ी का टाल हजारों लाखों टन लकड़ी कट्ठी की गई पहाड़ जैसा लगा दिया गया और आग लगा दी लेकिन फिर भी प्रहलाद जी बच गए और जैसे सोने को अग्नि में तपाया जाए सोना चमक जाए ऐसे चमक गए प्रहलाद जी श्री प्रहलाद जी ने कहा तातई सबने ऋतो के नमाम दह चित्र समन तो पश्यामि पश्या पदमा शरणा सीता वायु से प्रेरित के प्रचंड अग्नि मेरे शरीर के पास पहुंचकर कैसे लग रहा है जैसे करोड़ों करोड़ों जल में भेजे हुए कमल पुष्पों का स्पर्श मुझे कराया जा रहा हो इतनी ठंड लग रही है मुझे लग रहा है आग के बीच में अब हिरण कश्यू और दौड़ा गया अब तो बहुत खतरे का काम है यह बालक तो मरता ही नहीं कैसे भी नहीं मरता है हिरण कश्यू के भय की चिंता की आक्रोश की उद्वेग की मुद्रा को देख लिया शंडामर्क ने लोभ के कारण बोले कि हम यदि अपने तंत्र मंत्र से मार डालेंगे तो हमको तो महाराज जाने क्या नहीं दे देंगे अब तो ले गए प्रहलाद को और अविचार प्रयोग मारण प्रयोग किया न्यक्षति हरे पक्षम अस्माक वचनादी ततः कृत्याम बधा कृष्याम अनुवर्तनी महाराज चिंता मत करो जो कृत्या इसको मार कर ही वापस होगे ऐसी कृत्या हम भेजेंगे दी हमारी बात नहीं मानेगा तुम तो। समझाया पर प्रहलाद जी कहाँ समझने वाले अब तो प्रहलाद जी महाराज का समझाना तो व्यर्थ हो ही गया प्रहलाद जी ने बालकों को भी उपदेश देकर अपने जैसा बना दिया ये बोले पुरस्कार की जगह फांसी होगी हमारी प्रहलाद ने तो पूरे विद्यालय के वातावरण को विकृत कर दिया अब क्या किया जाए तब इसने भयंकर काल कृत्या का प्रयोग किया चंडा मृग ने और वो अग्नि की ज्वाला कुंड से निकली कालकृत्या प्रहलाद जी की ओर दौड़ी लेकिन प्रहलाद जी की रक्षा में सुदर्शन चक्र नियुक्त थे सुदर्शन चक्र के महाज्वाल सुदर्शन चक्र को देख करके तो ये महाराज भागी कृपया लौट करके और मारण की ये विशेषता होती है जिसके प्रति मारण किया जाता है ये भी उसके ऊपर प्रयोग सफल नहीं हुआ तो प्रयोग करने वाले को समाप्त कर देता है उस प्रत्या लौट करके संडा मर्क को मार डाला दोनों गुरुपुत्र मारे गए जब दोनों गुरुपुत्र मारे गए तब श्री प्रहलाद जी महाराज ने रो करके भगवान से प्रार्थना की बड़ी अद्भुत प्रहलाद जी की स्थिति है जी ने कहा कि हे भगवंत नमस्ते पुंडरीकाक्ष, नमस्ते पुरुषोत्तम नमस्ते नमस्ते नमस्तेलोकात्मस्ते सिचक्रिणे नमो ब्रह्म्य देवाय गोब्राह्मण हिताय जगद्दिताय कृष्णा गोविंदय नमो नम सुलजर का नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगजिताय कृष्णा गोविंदय नमो फिर भी दैत्य गुरु जीवित नहीं हुए सब श्री प्रहलाद जी ने कहा प्रहलाद जी ने कहा कि यदि नमोस्तु विष्णवे तस्मी सप्रसीदतु मेव नमोस्तु विष्णवे तस्म यस्यादम जगत धेयस्थ जगता आद्य सीद तुम मे व्यय योतमेत प्रोत आधारभूत सर्वस्व सीद तुम हरी और अंत में कहा कि भगवान के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ यदि उन भगवान को मैं सर्वत्र देखता हूँ तो ये बालक ये गुरुपुत्र जीवित तो हो जाए और दोनों गुरुपुत्र जीवित हो गए जीवित गुरुपुत्रों ने प्रहलाद जी को आशीर्वाद प्रदान प्रहलाद जी को कहा कि तुमने हमारे जैसे दुष्ट ब्राह्मणों के ऊपर भी तुमने कितनी कृपा की है प्रहलाद हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं अब तुम निश्चित ही तुम्हारे बाल का बांका नहीं होगा और भगवान तुम्हारे ऊपर विशेष कृपा करेंगे हिरण कशपु ने एक विशाल पर्वत पर पर्वत से बांध करके समुद्र में प्रहलाद जी को दुबा दिया सदेश तोय मध्ये तु समाक्रांतो मही धरई शिष्ठ स्व सहस्रांतम प्राणान हासित गुरुमती एक हजार साल तक इसको पहाड़ से दबाकर समुद्र में डाल दो पहाड़ से दबा दिया गया उसमें प्रहलाद जी महाराज भगवान की स्तुति करने लगे और स्तुति करते करते प्रहलाद जी की स्थिति यह हो गई कि श्री प्रहलाद जी अपने आप को भी भगवत रूप में ही अनुभव करने लगे क्या कहने लगे ओम नमो विष्ण तस्म नमस्त पुनः पुनः यत यगत्स एहम अवस्थित मत् सर्वि सनातने भगवान्ते सर्वी वे मेरे अंतर्यामी रूप से स्थित हैं और वह अंतर्यामी उससे अभिन्न यह सारा जगत उन्हीं से उत्पन्न हुआ सब उन्हीं में स्थित है अपनी विस्मृति हो गई और भगवत स्वरूप के साथ पूर्ण तादात में हो गया जब पूर्ण तादात में हो गया तो भगवान प्रकट हो गए और महाराज जी विष्णु पुराण में लिखा है भगवान ने प्रकट होकर कहा प्रहलाद इस समय तुम में और हम में वेद समाप्त हो चुका है तुम्हारे जैसा भक्त साक्षात मेरा स्वरूप है भगवान ने कहा प्रहलाद वरदान मांग लो प्रहलाद जी ने कहा बहुत प्यारा श्लोक है विष्णु पुराण का यथा योग सहसु ये सुब्रजाम्य हम ते सुच्युता भक्ति रच्युता सुसदाई हे प्रभु हजारों जन्म लेने पर भी जहाँ कहीं मेरा जन्म हो हे अच्युत आपके प्रति अच्युता भक्ति हो हमारी भक्ति का कभी क्षय न हो हमारी भक्ति का कभी नाश न हो मेरा विवेक कभी नष्ट न हो भगवान ने कहा तुम्हें मेरी अनपायनी भक्ति प्राप्त होगी और कुछ मांग लो तो भगवान ने प्रहलाद जी ने कहा कि मेरे पिताजी का जो मेरे प्रति द्वेष हुआ है उससे उनको पाप लगा भक्त से द्वेश करने से पाप लगता है तो मेरे पिताजी का पाप नष्ट हो जाए ये विष्णु पुराण की एक नई बात है भगवान हंसने लगे बोले तुम्हें और भी बर देता हूँ तुमको और कुछ मांगना हो तो मांग लो प्रहलाद जी ने कहा भगवंत मैं आपकी कृपा से धन्य हो गया मेरी आपके चरणों में अविचल भक्ति रहेगी अब मुझे धर्म अर्थ काम आदि पुरुषार्थों से लेना ही क्या है आप मिल गए तो सब कुछ मिल गया आपके अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान अंतर्धान हो गए और प्रहलाद जी अब भगवत रूप संत हो गए ऐसे संत में और भगवान में भेद नहीं रहता संत भगवंत में अंतर निरंतर नहीं अब नरसिंह भगवान आज प्रकट नहीं होंगे नृसिह भगवान कल प्रकट होंगे आज नारायण प्रकट हुए हैं कल नरसिंह प्रकट होंगे इसलिए विष्णु पुराण में ये विशेष बात है भगवान नारायण चतुर्भुज रूप में पहले प्रकट होकर संवाद करते है बाद में नृसिह रूप में भगवान प्रकट होते हैं ये विष्णु पुराण का विशेष भाव है इसी भाव के साथ अपनी वाणी को विराम हरी शरणम हरी शरणम हरी शरण व्यासपीठ से ध्रुव चरित्र का सुंदर वर्णन हम सब ने श्रवण सबन किया हमारे बीच में श्री गोदाम महाकृत पथमेड़ा लोक के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमशेदपुर से श्री आर के अग्रवाल जी पधारे हैं झारखंड में खूब बड़ा गोसेवा का आपके समिति में कार्य संपादित हो रहा है उनसे आग्रह पधारे और अपने गो में अनुभव सिद्ध उद्बोधन से हम सभी को लाभान्वित करावे आदरणीय भाई साहब श्री आर के अग्रवाल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गोदाम महापुरा लोग पुण्य महाराज जी के चरणों में सादर प्रणाम और यहाँ पर आए हुए सभी भाई बहनों माताओं के चरणों में सादर प्रणाम हम सभी यहाँ पर छह दिनों से कथा का आनंद ले रहे हैं और महाराज जी अपनी वाणी से इस तीर्थस्थल पर भगवान का दर्शन करवाते हैं, लेकिन साथ में हमारी गोमाता जो साक्षात है उसका भी वर्णन महाराज जी विस्तृत रूप में करते हैं मैं आपका समय ज्यादा नहीं लूंगा लेकिन एक मिनट में आपका मैं आपको जरूर कुछ बताना चाहूंगा कि जब जब हम लोगों ने कोई पूजा की है शादी ब्याह किया है उस जगह पर हम लोग जरूर एक वचन लेते हैं एक संकल्प लेते हैं किम गोत्र जैसा मैं मुझे संतों से पता चला महाराज जी से पता चला कि किम गोत्र का मतलब ये नहीं है कि हम किस गोत्र के हैं हमसे ये पूछा जाता है कि क्या हम गो की रक्षा करेंगे भाइयों बहनों माताओं हम लोगों ने बहुत बार भगवान को ये वचन दिया है ईश्वर को यह वचन दिया है ईश्वर को साक्षी मानकर करके ये कहा है कि हम ये संकल्प लेते हैं कि गो माता की रक्षा करेंगे लेकिन आज हम लोग सभी अपने वचन से दूर हो रहे हैं हमारे सनातन धर्म में चौदह तरह की पूजाएं कही गई हैं हम सभी जानते हैं और चौदह तरह की पूजाओं में कोई भी एक ऐसी पूजा नहीं है जिसमें बिना गोमाता की पूजा संपन्न होती है जैसे महाराज जी ने भी बताया मा, माला माला का मतलब ये नहीं है महिला फिर उसमें भी ये कहा गया है कि माँ को ला अब वो माला को जिसमें हम लोग रखते हैं जिस थैली में रखते हैं उसका नाम है गोमुखी हम जानते तो सभी है वो माता हमारी साक्षात सभी देवताओं देवी देवताओं के अवतारी है फिर भी जब हम मंदिरों में जाते हैं तो पत्थर रूपी नंदी की पूजा तो जरूर कर लेते हैं लेकिन जब हमें वो साक्षात में दिखता है तो हम उसका वोध जानवर या पशु से करते हैं। वास्तव में भाई और बहनों माताओं में आप सभी को जरूर बताना चाहूंगा कि घोर कल है लेकिन इस घोर कल में भी हमारे जो संतों जो महात्मा और जो महाराज जी बैठे हैं विराजमान हैं इनके द्वारा जो दिए हुए वचन अगर हम वास्तविक रूप से सही सही तरीके से अपने जीवन में लाएंगे तो इसका हमें बहुत बड़ा फल मिलेगा बहुत बहुत धन्यवाद बोले गो माता की हमारे बाद चातुर्माश गो मंगल महोत्सव के कुछ अतिथि हमारे बीच में आप बता रहे हैं मैं उनके नाम मन से उच्चारित करूंगा वह पधारें रहे व्यासविक शाश्वत प्राप्त करा और कथा यजमान परिवार के श्री हरिशंकर जी और शुखला जी से आग्रह करूंगा आपको तो कृपया मंच पर पधारें और अतिथियों का स्वागत अभिनंदन कराऊ सर्वप्रथम श्री गोदाम महावीर पथमेड़ा न्यास के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आर के अग्रवाल जी जिनके माध्यम से पूरे झारखंड प्रदेश में गौ सेवा का बहुत सुंदर कार्य सम्पादित हो रहा है एक बार कालियों की जोरदार गड़गड़ाहट के साथ में हमारे अध्यक्ष मोदी का अभिनंदन कराए आपने झारखंड की प्रत्येक गौशाला में अपनी ओर से गौ चिकित्सा वाहन उपलब्ध करवाया है ऐसे यशस्वी हमारे आरके अग्रवाल जी अध्यक्ष महोदय पधारे व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त कराएं और कथा यजमान परिवार उनका साफा बहना करके अपनी मारवाड़ी परंपराओं के अनुरूप सम्मान करें अभिनंदन करें हमारे बीच में एक और ऐसी विभूति जो गौ सेवा के काम में निरंतर जुटी है एक बड़े प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार से जुड़े होने के बाद में भी सामान्य गौ सेवक के भाती हम सबके बीच में समय समय पर पधारते हैं आदरणीय भाई साहब डॉक्टर श्री नरेश जी अध्यक्ष कामधन उत्तृष्ट नई दिल्ली और सदस्य सेवा परिषद श्री गोदाम महाती लोक पुण्य संन्यास आपसे भी आग्रह आप पधारे और व्यास पर अपने श्रद्धा पुष्प अर्पित करावे और यजमान परिवार से आग्रह आपका भी अभिनंदन करावे इसी क्रम में हमारे एक और ऐसे वरिष्ठ गौ भक्त जो प्राय पर्दे के पीछे रहकर सेवा करते हैं खूब सुंदर सेवा में आपका भाव रहता है आदरणीय भाई साहब श्री प्रकाश जी सराफ सूरत से हमारे बीच में पधा रहे हैं उनके शिकरणों में भी आग्रह आप पधारे और मंच पर पधार करके व्यासपीठ का पूजन असन, पूजन करावे और यजमान परिवार से आग्रह आपका भी विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मान करावे श्री प्रताप जी जेठपुरा मुंबई के हमारे युवा व्यवसायी और श्री मनोरमा गोलोक के जो नंदगांव जो गोदाम महात पथवे का विशिष्ट गौ संबर्धन है उसके आप अध्यक्ष हैं आप एक विशाल तारा गोदाम वहाँ गौ के लिए तैयार करवा रहे हैं एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट आपके लिए भी आप पढ़ा रहे और व्यास पीठ पर पुष्प अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करावे श्री नटपर जी मुंबई आप भी मुंबई से पढ़ा रहे हैं श्री गोदाम महात पथमड़ा लोक पुण्यास के आप भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य है मुंबई में आगामी आयोजन में आप दिन रात पूरी सेवा से जुटे हैं आप भी पधा रहे और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करावे श्री प्रमोद जी जसवंतपुरा आप भी मुंबई हैं और श्री राष्ट्रीय श्री गोदाम महावीर पथमेड़ा लोक पुन्यास न्यायास के आप भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं आप पधारे और व्यासपीठ ऐ आशीर्वाद प्राप्त करावे श्री मनरूप सिंह जी राव बोर्ड सातोल वरिष्ठ समाज सेवी गोभ लंबे समय से, से आशीर्वाद प्रदान करते हैं आप भी इस आयोजन के विशिष्ट अतिथि हैं आप भी पधारें और व्यास पीठ से आशीर्वाद प्राप्त करावे श्री कृष्ण जी मंदना मुंबई आप भी हमारे बीच में पधा हैं आपसे भी आग्रह है आप पधारें और व्यास पीठ से आशीर्वाद प्राप्त करावे हमारे इस कथा के मुख्य यजमान गोबक्ता गोलोकवासी श्रीमती राधा देवी धर्मपत्नी श्री ताराजी सुपुत्र श्री शादलाजी करता जागरवाल परिवार के पुत्र श्री जूठमल जी हरिशंकर जी स्वर्गीय बलवंत जी सुखराज जी अशोक कुमार जी ताराणी श्री ताराजी परिवार रेवतडा के श्री अशोक कुमार जी यहाँ विराजमान उनसे भी आग्रह करते मंच पर सब परिवार आप मंच पर बधारे श्री ताराजी परिवार साथ ही श्री इंद्र सिंह जी साकरणा श्री लाल जी केसा जी बैरठ श्री गोपाल जी लाल जी साधु श्री गौतम जी गोपाल जी श्री लालजी जी प्रेम सिंह जी मादा श्री गौरव जी लाल जी श्री पुखराज जी चौक जी श्री संपत जी बारवा श्री प्रेम जी कुडा सुखराज जी नून बेंगलोर मुला राम जी देवदर अशोक जी सवाजी साइला चेन्नई और गुमान जी नून चेन्नई श्री बोमा राम जी टूट सी आप भी पढ़ा व्यासपीठ की आरती यजमान परिवार और हमारे इन साधक गौसेवक बंधुओं के द्वारा आरती गैया मैया की आरती दृ गैया मैया की आरती हरण धैया की धन प्रदाय अविचल अमल मुक्ति पदी सुर मानव सौभाग्य विधायी प्यारी पूछ नंदी ैया मैया अखिल विश्व प्रतिपी माता मधुरे अमीय दुधान प्रदाता रोग तो संकट परिप्राता भव सागर हित दृढ़ की आर द्री गैया मैया की आयोज आरो तो के दुख सुख दैंगा श्री देविनाशिनी सुख मातो के सम्रे प्रकाशनी विमल विवेक बुद्धि दैया की आरती रिद्री दैया मैया देवक हो चाहे दुखदाई गाय समय सुधा पियावत माई तुम मित्र सबको सुखदाई स्नेह स्वभाव विश्व जैया की आ रथ गैया